दक्षिणामूर्त नमः ओम शांति शांति शांति ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलासास्त्र के उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ये उपनिषद्ञानय इसमें आज हम लोग त्रयोदश दिवस के अपराणिक सत्र में चांदो के उपनिषद का विचार करेंगे प्रातः काल हम लोग देख रहे थे आख्यायिका का श्रुति नामक राजा संपर्क विद्या प्राप्त करने के लिए रईको के पास जाते हैं रईको द्वितीय बार राजा का जो पदार्थ राजा दान किया उसको ग्रहण करके प्रसन्न हुआ अभी वो विद्यादान करने के लिए तैयार हुआ अभी रेख को आगे बोलता है वायुर्वा वर्गो यदा व वा अग्निर्दवायती वायुमेव अप्येती यदा सूर्योस्तम वायुमेव अप्येती यदा चंद्रोअस्तम अस्तमेति में व्येती वायु व संवर्ग संवर्ग अर्थात सब कुछ जिसमें लीन हो जाते हैं उसको संवर्ग शब्द से कहा जाता है सब उसमें आवर्जित सब उसमें धारित हो गए उसी में सब लीन हो गए तात्पर्य वही है दिखाते हैं अग्नि यदा उद्वायती उद्वायती अर्थात अग्नि का कार्य है कि ज्वलन होगा जब ज्वलन नहीं होता है उद्वायती अर्थात उपसाम्यति अग्नि जब शांत हो जाता है कहते हैं वायु में वो अपीति वायु स्वभाव को वो प्राप्त करता है ऐसे अपंचीकृत अगर पंचम हावू तो लिया जाएगा अग्नि कहाँ लीन हो जाएगा तेज कहाँ लीन हो जाएगा वायु में इस प्रकार यहाँ कहा जाता है अग्नि में जब स्थूल अग्नि पंचीकृत अग्नि जब शांत हो जाता है कहाँ गया कहते हैं कि वह वायु वा ही रह गया सब उसी में लीन हो गया यदा सूर्यो अस्तमेति थी वायु में वह अप्यती सूर्य जब अस्त होता है तो वायु में लीन हो जाता है वायु में लीन हो जाता है अर्थात वायु ही रहता है और यहाँ वायु उपलक्षित तो हिरण्य गर्भ कहा जाएगा तो सूर्य उसी से ही उदय होता है उसी में ही लीन हो जाता है हिरण्यगर्भ में ऐसे कठोपनिषद में भी कहा जाता है यदा चंद्रो अष्टमय थी वायु इसी प्रकार की ये प्रलय समय में भी सब ये सूर्य सूर्यचंद्र इत्यादि सब वही हिरण्य गर्भ में ही लीन हो जाते हैं यदा आपो आप उत्सुष्य वायुमें अपीयती वायुर्व एक सर्वान्वृत्ते इति इतिदैवत यदा आप उछुष्य जब जल सूख जाता है जल को कौन सुखा लेता है कहते हैं वायु तो जलो वायु में लीन हो गया वायु में एव अपियती सब वायु में ही लीन हो गए वायु ही एव एतान सर्वान संवृत्ते वायु ही यह सबको अपने में यह लीन कर देता है वायु किनको को लीन कर लिया कहते हैं अग्नि सूर्य चंद्र और जल ये सब महान है तो इनको भी वायु अपने आप में लीन कर लिया इसलिए वायु सभी को अपने में लीन करने वाला हुआ तो संवर्ग गुण विशिष्ट वायु इसका उपासना करने के लिए यहाँ कहा गया तो यह सब जो हुआ वायु अग्नि सूर्य चंद्र आपह ये सब अध्यात्म हुए ना अधिदैव हुए अधिदैव आगे अध्यात्म विषय का संवर्ग कहते हैं जो अधिदैव में वायु होगा वो अध्यात्म में कौन होगा प्राण होगा इसलिए आगे कहते हैं अध्यात्म अथा अध्यात्में प्राणो वाव प्रानं प्रानं प्रानं अध्यात्म संबर्ग स यदा स्वपिति प्राणम एव प्राणं प्राणं चक्षुः स्वीती प्राणं मनः प्राणो हे वैतान सर्वान् संवृत्त अथ अध्यात्में अध्यात्मक संबर्ग प्राणो वाव संबर्ग प्राण ही संबर्ग प्राण अर्थात मुख्य प्राण इसी में सब लीन हो जाते हैं स यदा शोपीति सपुरुष पुरुष जब सौपीती स्वपीती अर्थात निद्रा में जाता है तो निद्रा में जब जाएगा प्राण चलेगा ना नहीं चलेगा चलेगा कहते हैं प्राण तो चलेगा बाक़ी सब कहते हैं प्राण में लीन हो जाते हैं तो प्राणम एव वाग अपीती तो सुसुप्ती समय में और ये बाघ नहीं चलेगा स्वप्न में भी ज़्यादा सोपीते प्राणम चक्षु तो प्राणम चक्षु अपेती तो इसमें किसका का लय हो जाएगा चक्षु का और किसमें प्राण का इसलिए चक्षु प्राणं अप्यती चक्षु प्राण को प्राप्त कर लिया उसमें लीन हो गया इसी प्रकार के प्राणं स्रोत्रम और प्राणंग मन सब कुछ ये प्राण में ही लीन होगे गए प्राण ही एव एतान सर्वान संप्र संप्रते प्राण ही यह सबको अपने में लीन कर लेता है चक्षु श्रोत्र मन और बाघ ये चारों को प्राण ही अपने में लीन कर देता है तव तो व एतु दौ वायु रेव देवेशु प्राण प्राणेशु ये दोनों संवर्ग हो गए संवर्ग अर्थात तो संवर्धनक गुण विशिष्ट जो अपने में सबको लीन कर लेता है देवेशु अधिदेव में वायु और अध्यात्म में कौन हुआ संवर्ग प्राण कहते हैं प्राणेशु प्राण तो प्राण हो गया संवर्ग और प्राणेशु प्राणेशु अर्थात तो गौण प्राणेशु गौण प्राण किसको कहते हैं इंद्रियों को तो इंद्रिय यहाँ मन भी उसमें ले लिया गया वाघ चक्षु स्रोत्र मन ये सब प्राण में ही लीन हो जाते हैं अभी अधिदैव में वायु अध्यात्म में प्राण यह संवर्ग हुए यह तो उपासना कह दिया गया जो उपासना करता है उसकी कैसी स्थिति होती है आगे ये बताते हैं उपासना करने से अभिमान इतना दृढ़ हो जाता है कि सर्वदा मानने लगता है मैं वही ही हूँ फिर आगे दिखाते हैं अथ शौनक चापेय अभिप्रता च चा काक्ष्यसैनी परिविभ्य मानव ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्मा न हदतु अथ शौनक च काेय शौनक उसका नाम था कपी गोत्र में इसलिए कापेय हो गया और अभिप्रताम च काक्ष्य दूसरा व्यक्ति ये कक्ष का अपत्य है और उसका नाम था अभिप्रता ऋण तो यह दोनों को यह दोनों विभिष्य माणव ये दोनों को भोजन परोसा जा रहा था अर्थात तो ये दोनों भोजन के लिए बैठे थे कोई भोजन पकाने वाला उनको भोजन परोस रहा था उसी समय में जिस समय में ये दोनों भोजन के लिए बैठे थे ब्रह्मचारी विभिक्षे विभिक्षे ब्रह्मचारी आकर के वहाँ भिक्षा मांगा जो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं सन्यासी क्या कहेंगे नारायण हरी लोग गए थे एक बार ये ऊपर में एक मंदिर है ये पहाड़ के ऊपर पंद्रह अठारह पंद्रह किलोमीटर होगा कुंजापुरी ये जंगल के अंदर होकर के जाते हैं पूरा जंगल जंगल पहाड़ रहते हैं आने का समय में समय स्वामी विजयनंदपुरी मार जी हम लोग दोनों जा रहते हैं आने का समय बोले कि चलिए गांव में जाएंगे भिक्षा करने के लिए हम बोला ठीक है चलिए <laughs> तो फिर गए तो वो जो माता जी थे हम लोग थोड़ा समय बैठे बोले कि तो हम लोग जो भोजन बनाए उसमें तो हम प्याज डाल दिए तब करीब दस साढ़े हो रहा था प्याज डाल दिए हम तो अच्छा हम लोग तो नहीं ले पाएंगे ठीक है चलते हैं तो बोली माताजी बोले कि रुक जाइए थोड़ा हम देखते हैं तो हम लोग बोले ठीक है शायद कुछ बंदोबस्त करेंगे फिर 10-15 मिनट के बाद लाए एक थाली दो थाली लाए थाली में ये चावल है बैगन है आलू है और रुपया है उसमें बोले कि लीजिए बोला भाई ये क्या करें <laughs> तो इसको तो पक, पकाने वाला हमारा कोई ऐसा साधन नहीं है अगर इसको ले आश्रम में पकाना है तो वहाँ तो रिक्शा मिलता है ऐसे कर लेंगे तो भिक्षा मांगने से अर्थात लोग देते हैं वो सत्य कह दिए हमारे जो भोजन है उसमें प्याज डाले हैं आप ये ले लीजिए तो भिक्षा मांगते हैं तो हम देखा हम पहली बार उनके साथ सीखा कुछ तो गए पहुंच गए तो जा कर के बोल दिए नारायण हरी ही। इतना बोल दिए वो <laughs> तो लोगों को शायद पता है तो बोले कि ठीक है एक थोड़ा रोकिए इसी प्रकार की यहाँ दिखाते हैं कि ब्रह्मचारी जब जा के भिक्षा करते हैं कहते हैं कि वो जाकर यही कह देंगे नारायण ना हरि ही और कहीं कहीं ऐसा पूरा बना करके देते हैं ये जब इस तरफ जाते हैं नीलकंठ इत्यादि एक दो बार हम भी गए हैं ऐसा वो देते हैं भोजन बना करके कहते हैं थोड़ा रुकिए है, आधा घंटा रुकिए फिर बना करके देते हैं भिक्षा ब्रह्मचार्य आकर के भिक्षा मांगा ये लोगों को पता था कि यह ब्रह्मचारी यह उपासना करता है और उसके अंदर में अर्थात उपासना जन्य अर्थात उसको पता है कि मैं उपासना करता हूँ कहते न इसी प्रकार की ये दोनों को पता था कि उपासना का थोड़ा उसको भाव ऐसे है जान करके ये दोनों उनको अर्थात भिक्षा नहीं दिए भिक्षा जब नहीं दिए अभी ब्रह्मचारी कहता है सह उवाच महात्म चतुरो दें क स जुवन से गोपास्त का नापश्य मतिया अभिप्रता वसंत यस्मेंद तस्मात स उ सह उ उसने कहा तो उसने अभी कौन कहेगा ये बात ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। क्योंकि सौ दिया है एक वचन भोजन करने वाले थे दो थे वो कहता है महात्मन चतुरह द्वितीय बहुवचन।, बहुवचन ये चार महात्माओं को महात्मा क्यों है कहते हैं कि ये जो अग्नि सूर्य चंद्र आप ये सब महान है ये चारों को चतुरह एक है देव भुवन से गोपा जगार स कह ये चारों को एक देव इनको जगा र अर्थात निगल लिया ये चारों को एक अपने में लीन करता है जो लीन करता है वो कैसा है कहते हैं भुवन से गोपा गोपा अर्थात रक्षा करने वाला भुवन से गोपा ये जो प्रजापति है जो संवर्ग है यह चारों को अपने में ली कर लेता है अभी ब्रह्मचारी पूछता है कि स एक कह वो कौन है जो चार महात्माओं को अपने में ली कर लेता है वो उपासना करता है ब्रह्मचारी तो उसको यह बात पता है और इसलिए ये दोनों को कह रहा है और यह भी कह रहा है कि कापेय तंग मर्त्या न अभिप्यंती अर्थात जो ये चारों महात्माओं को अपने में लीन कर लेता है ये मर्त्या मरण धर्मी वाले उसको नहीं जानते हैं अर्थात ब्रह्मचारी कहते थे हम इसका उपासना करता है इसलिए हम जानता है किंतु ये मर्त्या ये मरण धर्म वाले उसको नहीं जानते हैं ये चार देवता किसमें लीन हो जाते हैं नहीं जानते हैं कापेय को कहा सौनक काप्यय को और अभिप्रतारिन को भी कहता है अभिप्रतारिन बहुधा बसंतम मर्त्या न अभिप्यंती न अभिप्यंती मर्त्या का अन्वय दोनों पार्श्व में हो जाएगा बहुधा बसंतम नाना प्रकार वही जो एक है जो कि चारों देवों को अपने में ली करने वाला वो बहुधा बसंतम नाना प्रकार जो अधिदैव है वो भी वही है जो अधिभूत है वो भी वही है जो अध्यात्म है वो भी वही है नाना प्रकार से वही एक ही नाना रूप से दिख रहा है मर्त्या न अभी ये जो मरण धर्म मनुष्य ये इनको नहीं जानते हैं और यशमें व ये तद अन्न वही जो देव है एक है प्रजापति है संवर्ग है समष्टि है उसी के लिए ये सब अन्न का पचन हो रहा है अर्थात सारे अन्न अंतिम में वही ग्रहण करता है यह जो संवर्ग है अंतिम में वही सारे अन्न ग्रहण करता है क्योंकि वही समष्टि रूप है अन्न उसी के लिए ही पकाया जाता है अन्न वही ग्रहण करता है और आप अभी उसको नहीं दे रहे हैं जो सवन का और काक्ष्य सैनी यह दोनों अन्न नहीं दिए ब्रह्मचारी को और ब्रह्मचारी कहता है कि जिसके लिए अन्न पकाया जाता है उसको नहीं दे रहे अन्न पकाया गया संवर्ग वायु के लिए समष्टि के लिए अर्थात ब्रह्मचारी अभी आपने आपको को वायु ही मानता है जिसके लिए अन्न पकाया जा रहा है उसी को ही आप लोग अन्न नहीं दे रहे हैं तुह सौनक का पेय प्रतिमान प्रत्यत्मा देवानं जनिता हिरण्य हिरण्यद बहसो अनुसूरीर महान म महाम से महिम आहुर् अनदम यद अनन्नम, अनन्नम है अनन्न यद यदन्नमती ब्रह्मचारी इद् उपास्महे दत्तास्मे भिक्षामिति तद हु सौनक का पे्य य प्रति मनवान जो यह बात कहा इसको सौनक कापेय प्रति मनवान मनवान अर्थात इसका विचार किया आलोचना किया करके प्रति आय अर्थात प्रति आगत ब्रह्मचार्य के पास आ गया ब्रह्मचारी यह जो बात कहा सौनक कापे इसको विचार करके जान लिया कि अच्छा ये ब्रह्मचारी को इस तत्व का वास्तव ज्ञान है और वो ब्रह्मचारी के पास आ गया आ करके सौनुक काप्य को भी ये विद्या पता है इसलिए वो कहता है आत्मा देवानंग जनिता प्रजानाम आत्मा अर्थात जिस देवों के बारे में आप कह रहे हो जो कि सभी को अपने में लीन कर लेता है जो चार महान देव कहा गया उनको भी जो अपने में ली कर लेता है वो आत्मा सर्वस्व सर्वस्व अर्थात ये स्थावर जंगम जगत सभी का वो ही आत्मा है वही एक ही है नाना रूप से दिख रहा है और देवानांग जनिता जो चार देवों को ग्रसन कर लेता है निगल लेता है पुनः समय होने पर वो चारों को पुनः सृष्टि कर देता है और प्रजानाम जनिता प्रजा अर्थात जो बाघ आदि अध्यात्मा में जो हुए यह बाघ चक्षु श्रोत्र मन ये चारों को भी उनका भी जनिता वायु रूप से अध्यात्म जो चार देव है अधिभूत तो चार अधिदैव वायु तो रूप में अधिदैव चारों को अपने में लीन करके पुनः जनिता पुनः उत्पन्न करता है और अध्यात्म में प्राण रूप से यह प्रजा प्रजा अर्थात वाग चक्षु मनह और श्रोत्र ये चारों को भी अपने में लीन करके पुनः जनिता सबको पुनः उत्पन्न कर देता है अथवा यह जो आत्मा है जो संवर्ग है जो समष्टि है वो देवानंग प्रजानांग व जनिता इस प्रकार की भी ले सकते हैं देवता और प्रजा ये सभी का वही जनिता उत्पन्न करता है वो समष्टि है आगे उसको गुण कह उसका गुण कहते हैं हिरण्य दंश्ट बहुबरी है उसका जो दंश्ट्रा है वो हिरण्य हिरण्य कहने का तात्पर्य है कि अप्रतिहत वो ये सब को निगल लेता है कहते हैं इतना अगर कठिन चीज को निगल लेगा तो फिर दांत गिर जाना चाहिए कहते हैं नहीं होता है हिरण्य दंस्ट्र अर्थात तो अभग्न दंस्ट्र उसका दांत कभी टूट नहीं जाएगा कहने का तात्पर्य है कि ये सभी को अनायास अपने में ली करता है और बभसो कहते हैं कि ली करता है पुनः उत्पन्न करता है जनिता कहा गया तो ये बार बार करता है कहते हैं बभसो बवसो अर्थात तो भक्षणशील उसका स्वभाव है इस प्रकार के अपने में ली करेगा पुनः उत्पन्न कर देगा तो ये सब पता है उसको अपने में ली करना पुनः उत्पन्न करना नहीं तो कहा जाएगा कि तोड़ने का समय तो सब तोड़ दिया फिर बनाने का समय बना नहीं पाया उल्टा पुल्टा हो गया इसलिए कहते हैं कि अनसूरी सूरी सूर्य शब्द का अर्थ होता है मेधावी और न सूरी ती असूरी और नसुरी ती अनसूरी जहाँ दो बार नया कहा जाता है उसका तात्पर्य होता है अवश्यमभावी दो नय दो नयों अवश्यम भावीम सूचयत सूचयत ऐसा कुछ है अगर दो नय कहा गया तो निश्चित रूप से होता है आप आएंगे नहीं ऐसा नहीं है इसका अर्थ आप निश्चित आएंगे तो इसी प्रकार के अनसुरी अर्थात तो निश्चित रूप से मेधावी है त्रिकालज्ञ है और महानतम अश्य महिमानम आहू इसका जो महिमा है ये संवर्ग है समष्टि है जो सबको अपने में लीन कर लेता है इसका जो महिमा है कहते महान महिमा है अश्य महानतम महिमानम आहू जानने वाले इसका महिमा महान कहते हैं क्या महिमा कहते अनद्यमान ये अद्यमान नहीं है अर्थात ये किसी का भोजन नहीं बन जाएगा स्वयं अनद्यमान किंतु यद अनम अति जो खाने का योग्य नहीं है उनको भी खाता है ये जो थे आदित्य चंद्र आपह अग्नि आरम्भ प्रथम था अग्नि अग्नि सूर्य चंद्र आपह ये चार कोई भक्षणीय पदार्थ नहीं है किंतु इनको भी सब खा लेता है अननम अति स्वयं अद्यमान नहीं है किंतु जो नहीं खाने जाने वाले पदार्थ उसको भी ये खा लेता है वही वही यहाँ अनर्थक निरर्थक ब्रह्मचारीण संबोधन करते हैं व्यय इदम् उपासमहे हम लोग इसका उपासना करते हैं अर्थात हम इसको जानते हैं तो आप जो कह रहे थे कि मर्त्या ये न वेदय थे मृत्य लोग इसको ना पश्यंती जो कह रहे थे ऐसा नहीं हम लोग इसको जानते हैं अस्मे भिक्षा दत्ता तो इसके लिए भिक्षा वो लोग दे दिए ब्रह्मचारी तो को भिक्षा प्राप्त करवाएं यह संवर्ग विद्या का फल भी कहा गया फल अर्थात तो इस प्रकार की स्थिति होती है कोई विषय का जब बहुत अधिक चिंतन करता है तो तदाकार मनो होता है इष्ट का जब चिंतन करते हैं फिर तदाकार होता है उपासना का यही फल है कि तद्रूप प्राप्ति होना चाहिए इतना उसका संस्कार होना चाहिए कि अंतिम काल में भी चित्त में तदाकारता ही रहेगा अगर उपासना मार्ग में जा रहा था तो ज्ञान मार्ग में जा रहा है कहते हैं कि अगर पहले से ही ज्ञान होकर के निश्चय हो गया है मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ तब तीक है और नहीं भी हुआ कि अंतिम समय तक इसका अभ्यास करना है तस्मा हदुस्ते वेते पंचान्य पंचान्य दस संत कृतम तस्मात्वासु दीक्षु अन्नम एव दश कृतम विराट अन्नादि सर्वं सैषा विराडन्नादी तयेद्वर्व दृष्टि सर्वेदम दृष्टि अन्नाद होती एवं वेद यं वेद तस्म उह दधु त तस्म अर्थात तो ब्रह्मचारी के लिए वो लोग अन्न दे दिए ददु दे दिए ते वा एते देश अन्ये अनेंच अन्ये चार को निगलने वाला एक हुआ था जो अधिदेव दैव हुआ था अधिदैव में सबको निगलने वाला हुआ था वायु और बाकी निगल लिया चार को अग्नि सूर्य चंद्र आपह ये चार को तो हो गए पंच अन्य और बाकी पंच अन्य अध्यात्म में निगलने वाला कौन था प्राण और प्राण में गए वाघ चक्षु श्रोत्रम मनह तो वो पंच अन्य हो गए पाँच पाँच कहते हैं दस संतस वो दस हो गए कहते हैं तत ये जो दस है कहते हैं ये दस कौन है कहते हैं वो चार ही है क्रितिम अर्थात चार जो अय पाशा में जो चार था कहते हैं ये दस क्या है कहते हैं वो दस चार ही है तो ये चार में ये दस कैसे हो जाते हैं उसके लिए थोड़ा गणित बताते हैं कहते हैं कि जो चार में तीन आ जाएगा आ जाएगा और वो तीन में दो आ जाएगा आ जाएगा और दो में एक आ जाएगा अभी सबको मिला ही चार तीन दो एक होकर के कितने हो गए कहते चलिए हो गया आपका संख्या दश संत तत्कृतम वही जो दशे है वो चार है इसी चार में अर्थात सब उसी में हैं लीन हो जाते हैं तात्पर्य कहने का तस्मात् सर्वाशु दीक्षु अन्नम एव दश कृतम ये जो दस है वही वो, वो चार है अर्थात वही सब कुछ है सर्वासु दीक्षु अन्नम अन्नम अर्थात विराट तो वही विराट ही ये सर्वत्र विद्यमान है वो दस है वही चार है वही सब है तसा ऐसा विराट अन्नादि त सा ऐसा ऐसा ऐसा अर्थात संख्या जो ये चार संख्या हुआ उसको पूर्व में कह दिया गया विराट और विराट जो है वो अन्न है कहते हैं वो अन्न भी है और अन्नादि भी है अन्न को भक्षण करने वाला भी वही है तो तात्पर्य वही हो गया कि वही सब कुछ है वही अन्न भी है वही अन्नादि भी है अन्न को भक्षण करने वाला भी है तया इदम सर्व दृष्टम तया अर्थात संख्या के द्वारा जो दस संख्या है और दस संख्या वही कृतम है वह चार ही है सर्व अशम दृष्टम भवते इस प्रकार के जो उपासना करता है अर्थात ये जो पूरा सब दृश्यमान पदार्थ ये सब एक ही है अंतिम में वही दस चार है वही दस है वही एक ही है सर्वम अश्य इदम दृष्टम भवती इदम सर्वम अश्य दृष्टम भवती और वो व्यक्ति अनाद हो जाता है उपासक यह एवं वेद जो इस प्रकार की उपासना करता है समष्टि भाव को प्राप्त करता है तो सब कुछ को जान लेता है अनुभव कर लेता है यह संवर्ग विद्या का उपासना से समष्टि भाव का प्राप्त होता है यह एक संवर्ग विद्या हुआ आगे अभी दूसरा विद्या दिखा रहे हैं ये तो सब अभी थोड़ा थोड़ा इस प्रकार की कथा आएगा एक तो कथा हो गया कि ब्रह्मचारी भिक्षा करने जा रहा था आगे और दूसरा कहते हैं सत्य कथन का महात्म्य भी इसमें दिखाते हैं आगे वाला जो आख्याय आ रही है सत्यमों हजावा मातरं मातर आमंत्रायांग चक्रे भवति किं गोत्रो नो अहम अस्मी सत्यकामः हजावालाल जवाला उसका माता का नाम था और इस पुत्र का नाम था सत्यका कहते हैं सत्यकामः हजावाला ज, उसका जवाला नाम हो गया सत्य काम उसका माता का नाम क्या हो जाएगा जवाला कहते हैं जवालाम जावाला। मातरम आमंत्र चक्रे मां के पास जा कर के उन्होंने कहा भवती भगवती संबोधन करता है हे भगवती मां को कहता है ब्रह्मचर्य भी वत्स्यामी ब्रह्मचर्य वत्सु इच्छा मी हो जाएगा ब्रह्मचर्य वास करने के लिए मैं इच्छा कर रहा हूँ गुरुकुल में जाकर के शास्त्र का अध्ययन करूँ किंतु जब गुरु के पास जाऊँ उपनयन संस्कार गुरु कराएँगे कराएंगे, कराएंगे तो हमको पूछेंगे आपका गोत्र क्या है इसलिए अभी सत्य काम माँ को पूछ रहा है किंग गोत्र नू अहम अस्मि तो मैं किस गोत्र वाला हूँ अभी माँ को पूछता है माँ भी उसके उत्तर देती है सा हैनमु उवाच नाह एक यदोत्र बहुचर परिचारिणी यौवनेलभे साहमेत वेद यद्गोत्र जवाला तो नाहसमी सत्यकामो नासी सत्यकाम वलो ब्रीवी ब्रुवीथाई सा हेनम उच सा सा सा माता जवाला एनम ऐनम अर्था सत्य माता ने सत्य को कहा हे तात पुत्र को संबोधन करते हैं तात कह करके अहम एतद न वेद आप जो पूछ रहे हैं गोत्र के विषय में यह मैं नहीं जानता हूँ मेरे को ये बात पता नहीं है यद् गोत्रस त्व असी आप किस गोत्र वाला हो अर्थात आपका गोत्र अर्थात आपका पिता का गोत्र क्या था ये हमने कभी पूछा नहीं हमको इस विषय का ज्ञान नहीं है तो माँ स्वयं कहती है उसको क्यों इस विषय का ज्ञान नहीं है माँ कहती है बहु बहुअहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वम अलभे जब पि... आपका पिता अर्थात हमारे पति जब थे तो गृह में अतिथियों का अभ्यागत तो होता था और उनका सब परिचरण करना अर्थात तो उनका सेवा करना उसी में हमारा पूरा समय चला जाता था सेवा करने का हमारा स्वभाव था होने से यह गोत्र इत्यादि विषय का ज्ञान प्राप्त करना पूछ करके जानना इस विषय का हमारा उसमें मति नहीं हुई सेवा में ही मैं लगी रहती थी तो हमको ये सब बात पूछने का अर्थात तो बुद्धि नहीं हुई थी और ऐसा स्थिति में आपका यौवन अवस्था था तो उस समय में आप भी आपका जन्म हुआ और आपका पिता का शरीर शांत हो गया अर्थात तो आपका पिता का प्रयाण हो गया उस समय में मैं ये कर्म व्यस्त रहता था इसलिए पूछने को हमको बुद्धि नहीं हुई थी और आपका पिता का देहांत तो हो गया तो हमको ये बात पता भी नहीं रहा सा सहम सा, अह, सा अहम एतन न वेद इसलिए गोत्र के बारे में हमको पता नहीं आपका पिता का क्या गोत्र था ये मेरे को पिता नहीं है यद गोत्रस गोत्र असी किस गोत्र वाला आप हो मेरे को पता नहीं है किंतु इतना ही आप कहना जवाला तू नामा अहम असमी तो अच्छा आप जाकर के गुरु के पास ये बात कहना जवाला तू नामा अहम अस्मि अर्थात आपका जो माँ मैं हूँ मेरा नाम जवाला है और सत्यकामो नाम तुमसी तो तुम्हारा नाम सत्यकाम है इसलिए तुम्हारा नाम हो गया सत्य काम एवं जावाला इस प्रकार की भ्रुगि था तो जब आप आचार्य के पास जाओगे तो ये बात कह देना कि हमारा माता का नाम जवाला है और हमारा नाम सत्यकाम है इसलिए मैं सत्य काम जावाला हूँ इस प्रकार के आप आचार्यों को कह देना <coughs> सह हरिद्रुमत गौतम एत्योवाच ब्रह्मचर्य भगवती वत्स्याम्योपेय भगवत सह स सत्य काम जावालाचार्य का नाम था हरिद्रुमत गौतम गौतम गौतम गोत्र से और उनका नाम था हरिद्रुमत हरिद्रुमत का हरिद्रुमत का अपत्य पुत्र थे हरिद्रुमत उनका नाम और गौतम गोत्र में उनके पास जा कर के सत्य कामा पहुँचा पहुँच करके कहता है कि भगवती ब्रह्मचर्य वत्स्यामी भगवंतम इति भगवती सप्तमी अर्थात आपके अधीन में आपके चरण में मैं ब्रह्मचर्य वत्स्यामी ब्रह्मचर्य वास करूँ अर्थात अध्ययन करने के लिए गुरुकुल वास अर्थात आप ही हमारे आचार्य हैं इसी प्रकार की उनको जाकर के प्रार्थना करता है भगवंत उपेयाम उपेयाम अर्थात श्रद्धा पूर्वक हम आपके पास समर्पित होते हैं शिष्यतया ये कहता है अभी यह जब जाकर के सत्यकाम प्रार्थना किया अभी आचार्य उसका कार्य उनका कार्य करते हैं तंग होवाच किंग गोत्रो नो सौम्याशीति स होवाच नाहमेत वेद हो नाहम यदोत्र अहम अस्मि अपृछंग मातर सात्यब्रवीद मा बहुचर परिचारिणी यौवनेवाभे साहमेत वेद यदोत्रस्वी जावाला जवाला तो नामहसा सत्यमो नामी सोअह सत्यकामो, सत्यकामो जावालालो अस्मि भो इति अभी सत्यकाम जब जाकर के आचार्य हरिद्रुम गौतम के पास पहुंचे अभी आचार्य पूछते हैं तंग ह उवाच तम अर्थात सत्य कामों को आचार्यों ने पूछे किंग गोत्र नो सौम्य अशीति हे सौम्य संबोधन करते हैं आप किस गोत्र वाला हो अर्थात आपका क्या गोत्र है स ह उवाच उच सत्य काम ने कहा अहम एतद भो अहम एतद न वेद भो करके संबोधन करता है आचार्य ब्राह्मण गुरु स्थानीय लोगों को भो संबोधन किया जाता है अहम एतद न वेद इसका ज्ञान हमको नहीं है गोत्र का ज्ञान हमको नहीं है यद गोत्र अहम अस्मि हमारा क्या गोत्र है अपरिछम मातरम माता को मैंने पूछा था सा माँ प्रत्यव्रभित सा माँ माम माता ने मेरे को कही थी माता ने जो वाक्य कही थी पूरा ये कह दिया बहु बहुअह परिचारिणी चरंती यौवने वाम अलभे सा न वेद यद् यदोत्रस्वी जवाला तो ना अहमस्मी सत्यकामो इति सोअम सत्यकामो जाव अस्मि अस् भो अभी सत्यकाम ये बात पूरा आचार्यों को कह दिया कि हमारा माता ने हमको ऐसा ही कही थी जब पिता थे तब तो अर्थात गृह में बहुत अतिथि अभ्यागत आ रहे थे उनका सेवा करने में माता व्यस्त रही फिर पिताजी का शरीर शांत हो गया और पता नहीं चला माँ को भी क्या गोत्र है हमारा आचार्य ये बात गोत्र विषय का जब पूछे तो सत्य काम ये बात कह दिया क्योंकि यह नियम भी है कि शिष्य को अगर शिष्यत्व ग्रहण करना है उपनयन करके विद्याध्ययन के लिए तो कूल गोत्र इत्यादि जान करके ही ये सब ग्रहण करना है तंग होवाच ब्राह्मणो ब्राह्मणों ब्राह्मणो तद्द्राह्मणों अरहति समिधं समीधंग रो, रो स सम्याह रोप याध सौम्याह रोप वा नेश्य न इति तम उपनीय कृशा अबलां चा निराश निराकृत उवाच इम सौम्य इति ता अभिप्रस्थपय उवाच न असहस्रेण आवर्ते सह वर्षगणं प्रवास तहस्र संपेदु तं ह उवाच तम सत्यकामं ह उवाच आचार्य गौतम कह नए्राह्मणों विभक् यह जो बात कह सत्य काम है आचार्यों को ये अनुभव होता है वो कहते हैं कि अब्राह्मण इस प्रकार की बात नहीं कह पाएगा ब्राह्मणों का बात होता है कि मतलब उनका स्वभाव होता है कि सरल होते हैं सीधा होते हैं सत्य वचन कहते हैं ब्राह्मण अर्थात बार बार हम लोग विचार करते हैं आजकल के महात्मा जीवन में तो ये प्रथम होना चाहिए कि सत्यवदन सर्वदा होना चाहिए ये ब्राह्मणों का स्वभाव शास्त्र ये दिखा रहे हैं इस प्रकार के कहा तो अभी आचार्य कहते हैं कि न ये तब्राह्मण विभक्तुम अर्हति यह ब्राह्मण अगर नहीं है तो इस प्रकार सत्य सरल वचन ये नहीं कह सकता है समिधं सौम्य आहार त्वा उपनष्य संस्कार तो करने के लिए होम करने के संस्कार में जो होम होगा उसके लिए आप समिध लाइए हम आपका उपनयन संस्कार करेगा निश्चय कैसे हो गया कि आप ये ब्राह्मण है बोल करते हैं न सत्याद अगाह आपने सत्य से अर्थात विचलित तो नहीं होगे सत्य ये ब्राह्मण का प्रधान धर्म होता है तो आर्जम कर रिजुता सरलता जो पूछेंगे सीधा सीधा बता देगा सुनने वालों को पता चल जाएगा कि ये सीधा बात कहता है न सत्यात अगा सत्य से आप विचलित तो नहीं हुए यह ब्राह्मण का स्वभाव होता है तम उपनीय कृषानम अवलानम चतुसता गा निराकृत्य उवाच अभी सत्य कामों को आचार्य ने उपनयन संस्कार करवा दिए उपनयन संस्कार करने के कहते विद्या अध्ययन करना चाहिए कहते हैं कृषानम अवलानम चतुशता गा निराकृत्य उच उनका जो गायों का गोष्ठ था उससे 400 सौ दुर्बला गाय जो कृष कुछव, कृष अर्थात हड्डी जिनका दिखता था इसी प्रकार के गाय चतुशता चार सौ इनको निराकृत्य निराकृत्य अर्थात अलग करके अपने गायों का जो गोष्ठ था उससे अलग करके वह उच कामों को कहे सौम्य सु, इमहा अनुसम ब्रज इति तो है सो में करके इमाह अनुसम ब्रज इन लोग इनका पीछे आप जाओ पीछे जाओ अर्थात इनको आप ले जाइए तो ये गायों को ले जाएंगे अर्थात विद्यार्थी को अर्थात शिष्य को कह रहे हैं गायों को ले जाए तो अर्थात इनको चराने के लिए आप ले जाओ चराने के लिए अर्थात इनका देखभाल करने के लिए आप ले जाइए अभिप्रस्थाय अभिप्रस्थापयन वाच अभी का ने जब यह गायों को ले जा रहा था लेने का समय में कहा न असहस्रेण आवर्ते सहस्रेण बिना हम वापस नहीं आएंगे जब सहस्र होगा तभी तो प्रत्यावर्तन करेंगे इस प्रकार के वो कहा इति स वर्ष प्रोवास अभी गायों को लेकर के चला गया गायों को लेकर के कहाँ जाएगा कहते हैं जहाँ गायों के लिए ये घास तीर्ण इत्यादि जल इत्यादि उपलब्ध है जहाँ कोई विपद नहीं है गायों के ऊपर ये विपद हो जाता है विपद अर्थात अगर हिंस्र जंतु है तो ये गायों को हानि करते हैं लेकर के वो चला गया वर्ष घनम कई वर्ष वो रहा अन्य में रहा गायों का सेवा करते हुए गायों को रक्षा करता रहा ता यदा सहस्रंग सम्पेद जब वो गायों का संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा 400 सौ गाय बढ़ करके जब हजार हो गए तो कितने साल लगा होगा कहते हैं कि उनका पालन करते रहा अभी जब हजार हो गए इसका जो सेवा सेवा का जो फल अभी सेवा का फल देने के लिए देवता लोग आ रहे हैं निष्काम होकर के जो सेवा करता है गुरु का ज्ञान जो पालन करता है उसको प्राप्त हो जाता है किसी से प्राप्त होगा अभी वो बात अलग है किंतु उसको तो प्राप्त हो जाएगा अगर हम निष्काम होकर के सेवा करते हैं उसका फल तो आएगा क्योंकि फल देने वाला तो परमात्मा होते हैं और हम मानते रहें कि हमको इसी से फल मिलना है वो कोई आवश्यक नहीं है फल कहीं से हो जाएगा जब हमारा सेवा परिपूर्ण हो जाएगा पक्को होगा तो फल तो अपने आप आएगा ही कितने वर्ष अर्थात गायों को पालन करने के बाद जब हजार हो गए तब स्थिति बताते हैं अथ हय नम ऋषभ हो अभ्युवाद सत्यकाम इति भगव प्रति सुश्राव प्राप्ता सौम्य सहस्रं स्म प्रापय न आचार्य कुलम अथ है नम, एनम एनम सत्य काम अभिय को अभिवाद अभिवादन किया कौन कहते हैं ऋषभ जो उनका गायों का गोष्ठ में जो ऋषभ था ऋषभ ऋषभ उसने सत्यकाम को अभिवादन करता है अभिवादन अर्थात संबोधन करता है ये ऋषभ अभी कहने लगा तो ये क्या हो रहा है कहते हैं कि इसका जो श्रद्धा इसका जो तपस्या जो गुरुसेवा उसी से प्रसन्न होकर के देवता ऋषभ का शरीर में प्रवेश करके अभी उसको कह रहे हैं क्यों कहते हैं अनुग्रह करना है यो जो अपना सेवा किया उसका फल देने के लिए अभी वायुदेवता ऋषभ में प्रवेश करके उसको संबोधन करते हैं सत्य काम यबोधन करते हैं सत्य काम अभी भी कहता है भगवईति अर्थात हे भगवन है प्रतिशुश्राव उन्होंने उत्तर दिए भगवान प्राप्त सौम्य सहस्रंग सहस्रं स्म स्म व्यय प्राप्त कितने को सहस्र को अभी यह ऋषभ इसको ज्ञान है कि जब यह आया था वहाँ से अर्थात तो गुरुकुल से जब आया था उस समय में यह बात कह कर के आया था सत्य कामों की कि जब सहस्र हजार हो जाएगा तब तो ही हम प्रत्यावर्तन करेंगे तभी तो ऋषभ कह रहा है कि अभी हम हजार हो गए तो ये निश्चित रूप से देवताई है अरे वायु देवता है वायु देवता कह रहे हैं कि हम हजार हो गए तो हजार हो गए तो क्या होगा आपका जो प्रतिज्ञा था तो पूर्ण तम प्रति, तब प्रतिज्ञा आपका प्रतिज्ञा पूर्ण हुआ अर्थात तो अभी हमको आप ले चलो प्राप्य न आचार्य कुलम आप हमको अभी आचार्य गृह में ले जाइए आपका प्रतिज्ञा पूर्ण हो गया ले जाने का जब हुआ तो अभी उपदेश भी आरम्भ करते हैं ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानीती तस्मे होवाच प्राची दिकला प्रतीचिदिकला दक्षिणा दिककला उदीची दिखकला ऐसा वैश्वम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मण प्रकाशवान्ना एक तो है कि वृषभ अभी सत्यकामों को कहा हम लोग हजार हो गए गुरुकुलों को, को ले चलिए दूसरा कहता है कि ब्रह्म का पाद का भी हम आपको उपदेश करेगा और सत्य कहते हैं भगवान करिए उपदेश हमको करिए तस्में हो वाच सत्यकामों को अभी देवता ऋषभ में रह करके कह रहे हैं प्राची दिक एक कला है ब्रह्म का एक पाद चार पाद से एक पाद और ये चार पाद जो एक पाद एक पाद में भी चार कला है अर्थात पूरा ब्रह्म में कितने कला हो जाएंगे सोलह कला हो जाएंगे अभी एक कला कहते हैं कि प्राची दिक अभी दिक सब एक एक कला है प्राची दिक्क एक कला हो गया प्रतीचि एक कला हो गई दक्षिणा एक कला उदीची एक कला चार कला हो गए सौम्य संबोधन करते हैं चतुष्कलह पाद ब्रह्मण ब्रह्मण पाद चतुष्कला चार इसमें कला है और पाद का नाम कहते हैं प्रकाशवान इस पाद इसका इस प्रकार की उपासना करना है स य एतम एवं विद्वान विद्वां चतुष्कल पाद ब्रह्मण प्रकाशवान्सते प्रकाशवान्न लोके बकाशवत लोकाज य एतम एवं विद्वान विद्वच्कल प्रकाशवान इति उपास्ते स य एतम एतम अर्थ ब्रह्म का यह पाद को विद्वान विद्वान अर्थात इस प्रकार की उपासना करता है चतुष्कलम पाद ब्रह्मण ब्रह्मण पादं चतुष्कलम इसको जो उपासना करता है और उसका नाम हो गया प्रकाशवान इस प्रकार की जो उपासना करेगा प्रकाशवान अस्मिन् लोके भवती इस लोक में प्रकाशवान हो जाता है ख्याति हो जाती है विख्यात हो जाता है प्रकाशवत्वो है लोकांजती दृष्टफल हो गया इस लोक से विख्यात हो जाएगा अदृष्टफल हुआ प्रकाशवान हो, हो जाएगा प्रकाश अर्थात देव शरीर को प्राप्त करेगा देव संबंधी लोकों को प्राप्त करेगा तो देवता शरीर कुछ हो जाएगा प्रकाशवतो है लोकांजयती एतम एवं विद्वान इस प्रकार की जो उपासना करता है चतुष्कलम पाद ब्रह्मण प्रकाशवान ये उपास ब्रह्म का एक पाद जिसमें चार कला है और उस पाद का नाम हो गया प्रकाशवान फल हुआ इस इस्लोक में विख्यात होगा अदृष्ट फल देवता शरीर प्राप्त होगा ऐसे उपासना का फल है प्रथम पाद का कथन हुआ आगे यह कह देता है अर्थात जो वायु देवता ऋषभ रूप में है वो कहते हैं अग्निष्टे पाद वक्त सह स्वभूते गा अभिप्रथापय अभिप्रथापयांचकार बभूवस्तत्री उप उपस गा उपय समधारश्चाग्ने उपोपिवेशुदेवता उसको तो एक पाद बता दिए और आगे भी कहते हैं अग्निस्टे पादम बगते तो अग्नि आपको और एक पाद बताएंगे हम तो एक पाद बताया आगे भी कह देता है जैसे कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए ऐसे जाइए वैसे जाइए और आगे इतने दूर जाने पर वहाँ एक दुकान मिलेगा कहते हैं वहाँ आगे के रास्ता थोड़ा पूछ लीजिए जो चारधाम यात्रा में चलते हैं जब नर्मदा परिक्रमा करेगा तो थोड़ा सीधा सीधा चला गया जो चारधाम परिक्रमा होता है उसमें थोड़ा कठिन है पहाड़ कहीं चढ़ेंगे और कहीं अगर कुछ आप शॉर्टकट लेने के लिए लग गए तब तो, तो महान कठिन हो जाता है इसलिए कहते हैं आप जो वहां उतर करके जाएंगे ये पहाड़ उतर जाएंगे वहाँ एक आश्रम है और वहाँ आप पूछ लीजिए तो वो आश्रम में कौन है एक बूढ़ा बाबा जी रहते हैं भाई आप साल पहले गए थे वहाँ बूढ़े बाबा जी रहते थे और आ जा के हम अभी पहुँचेगा उनको पूछेगा तो वो अगर नहीं होंगे कहते वहाँ दो तीन रास्ता है तो किस रास्ते में जाना है आप थोड़ा वहाँ पूछ लेंगे और पाँच साल पहले हम गया था वहाँ वो बूढ़े बाबा जी रहते थे तो जैसे आगे थोड़ा सूचना दे देते हैं इसी प्रकार की अभी वायु देवता कहते हैं कि आगे अग्नि देवता आपको और एक पाद कहेंगे तो अर्थात तो अग्नि देवता से उपदेश प्राप्त करने के लिए आप प्रस्तुत रहो इस प्रकार के जैसे कह देते हैं कि पहाड़ से जब उतरेंगे जहाँ पहुंचेंगे वहाँ एक आश्रम है वो बाबा जी को आगे का रास्ता पूछ लेंगे इसी प्रकार की अग्निपाद कहेंगे तो उसको अभी एक पाद का तो ज्ञान हुआ मन में थोड़ा प्रसन्नता हुई स सत्य काम सो भूते जब अगला दिन हुआ प्रात काल गभि प्रस्थापयन चकार गायों को फिर आगे चलाने लगा ता यत्र अभिशाय बभू जब अभी काल आ गया तो उनको तत्र अग्निम उप समाध्याय गा उपरुद्य समिधमादाय अग्नि पश्चात प्रांग उप उप विवेश अभी गायों को लेकर के फिर चलने लगा जहाँ अभी संध्या हो गई कहते हैं अभी सायम सायम अभी सायम जब आने लगा संध्या काल तत्र अग्निम उप अभी अग्नि जला गया और गाय उपरुद्य गायों को सब वहाँ रोका समिधम आधार अभी जो अग्नि जलाया उसमें समिध अधिक डाल दिया अग्नि है पश्चात प्रांग उप उपविवेश अग्नि के पीछे अभी अग्नि जलाया और उसके पीछे बैठ गया क्योंकि उसको पूर्व से सूचना दिया गया था कि अग्नि देवता आगे उपदेश करेंगे अभी उपदेश प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत होकर कर रहा प्रांग पूर्व दिशा में मुख करके अग्नि पीछे भाग में बैठे रहा उसको ऋषभ कहे थे अग्नि देवता आपको उपदेश करेंगे उसका चिंतन करते हुए कि देवता हमको आगे उपदेश करेंगे तम अग्निर अभ्युवाद सत्य इति भगव इति हृति सुश्राव तम अभि सत्य को अग्निर अभ्युवाद अग्नि ने कहा संबोधन किया सत्य सत्य ऐसे संबोधन किया सत्यमकता है यभी प्रतिश्रवण किया प्रतिउत्तर दिया ब्रह्मण सौम्य पाद ब्रवाणी ब्रवीतों मे भगवानी तस्मेंच पृथ्वी कला अंतरिक्षं कला समुद्रह कला एश चतुष कला समुद्रकलास वै सौम्य चतुष्क नामः ब्रह्मण अनवान्ना नाम नामः हे सौम्य सत्य को बोलते हैं ब्रह्मण ते पादं पाद इति ब्रह्म का पाद आपको मैं उपदेश करूं भ्रवाणी उपदेश करूं ब्रवी तु भगवान इति हे भगवान आप मेरे को उपदेश करिए भगवान तस्मी हवाच तस्मयी सत्य सत्यकाम सत्य कामों को अभी अग्नि कहते हैं पृथ्वी कला अंतरिक्षम कला दियऊ कला अभी तीन लोक हो गए पृथ्वी अंतरिक्ष लोक पूर्व सब पाद में कला थे वो सब कौन सा कला थे दिक सब चार दिक कला थे अभी ये तीन लोक आ गए और कहते हैं कि समुद्र कला चतुर्थ कला हो गया समुद्र हे सब ऐ सौम्य चतुष्कल है पाद हे सौम्य ये ब्रह्म का यह पाद इस पाद में भी चार कला है इस पाद का नाम कहते अनंतवान इस पाद का नाम हो गया अनंतवान अर्थात ये सब व्यापक व्यापक अर्थात यह तीनों लोक अर्थात ये अन्य पदार्थ जैसा पर्वत नदी जैसा इतना परिचिन नहीं है स यत विद्वांसल पाद ब्रह्मणो अस्मिन् लोके अनवान्नपास्ते अनवान्स्लोकन लोका जयति एतम् एवं यत विद्वांसुष्कल पाद ब्रह्मणो इति उपास्ते स विद्वान् विद्वांच्कल पाद ब्रह्मणः जो इस प्रकार की उपासना करता है एतम एक अर्थात ये जो ब्राह्मण हो चतुष्कलम पादम एवं विद्वान जैसे कहा गया ऐसे ही जानता है चार पादों को जो पृथ्वी अंतरिक्ष द्योह समुद्र इस प्रकार के जो जानता है और ये पाद का नाम हो गया अनंतवान इति उपास्य जो उपासना करता है अनंतवान अस्मिन लोके भवती इसी लोक में भी अनंतवान दृष्टफल हुआ ख्याति प्रशंसा इत्यादि होती है और अनंत अनंतवत लोकांजती अदृष्ट फल भी होता है अनंत अनंतवत लोक अर्थात देवलोकों को प्राप्त करता है जब शरीर छूट जाता है यह शरीर से जाता है तो देव देवता आदि लोकों को प्राप्त करता है यह द्वितीय पाद का उपदेश हो गया अभी द्वितीय पाद का उपदेश कर दिए अग्नि अग्नि उपदेश करके आगे के बारे में बताते हैं हंसस्ते पाद वक्ते सहस्वभूते गा अभि प्रस्थापया चकार ता बभूवस्तत्री उपस गा उपरुध्य समधमाधा पश्चादग्ने उप उपेश अभी अग्नि देवता कहते हैं ते हंस पादं भक्ते इति तेतुभ्यम आपको आगे का पाद का उपदेश करेंगे हंस हंस यहाँ आदित्य हंस देव हंस रूप से आएंगे आदित्य देवता देवता लोग उसके ऊपर संतुष्ट हैं पादं पाद इति कहेंगे स हूते अगला दिन जब प्रातः काल हुआ ग अभी प्रस्थापयांग चकार अभी गायों को फिर आगे चलाने लगा सुबह हो गया तो था यम बभूबू जहाँ सायम काल आ गया ता तत्र उपरुध्यता गाय तत्र उपरुद्य गायों को वहाँ फिर रोका सायम काल हो गया तो और अग्निम उपसमाध्या अग्नि को अर्थात प्रज्वलन करके उप उप अर्थात उसमें समिध दे करके प्रज्वलन करके समिधम आधार उसमें और का दे करके पश्चात अग्नि प्रांग उप उपिवेश अग्नि के पास पूर्व दिशा को मुख करके बैठ गया अभी हंस आगे पाद का उपदेश करने वाला है इसको अपेक्षा करके सत्य ने अभी बैठ गया तंग हंस उप निपत्याद सत्य इति भगव प्रति सुश्राव तंग सत्य काम अभी हंस उप पास में आकर के हंस अर्थात उप पास में गिर करके घिर करके यहाँ पतली पतने उड़ना हंस उड़ करके आकर इसे पास में उतर गया उतर करके सत्य काम को संबोधन करता है अभिवाद संबोधन किया नाम लेकर के सत्य काम का सत्यकाम तो ये देवता लोग होते हैं उनको पता है नाम भगव इतिहा प्रति सुश्राव अभी सत्यकाम भी उनको संबोधन करता है हे भगव संबोधन करता है तो यह आदित्य ये हंस आदित्य क्यों होगा कहते हैं कि आदित्य जैसे शुक्ल है हंस भी ऐसे शुक्ल है और आदित्य भी चलते हैं कहते हैं जब उदय हुए हमको दिखता है कि कहीं से उठ रहे हैं फिर ऊपर चलते हैं फिर जब अस्त हुए कहीं कहीं बैठ गया जैसा हंस कहीं से उड़ा फिर आकाश में उड़ा जाकर के कहीं बैठ गया आदित्य हुई इसी प्रकार की श्वेत वर्ण भी है और कहीं से उठते हैं फिर कहीं बैठ जाते हैं जो उदय अस्त होता है इसलिए यहाँ हंस आदित्य ही है अभी आदित्य हंस रूप से आकर के कह रहे हैं ब्रह्मण सौम्य ते पादंग ब्रवाणीति ब्रवीतु में भगवानी थी तस्में हो वाचाग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कले स वे सतुष्कलह पादो पाद ब्राह्मणों ज्योतिष्म हे सौम्य संबोधन करते हैं सोमम इति सौम्य कहते हैं तो सोम अर्थात जब सोम याग होता है कहते हैं कि यह सोम अथवा सोम कहने से चंद्र तो चंद्र के योग्य हो इस प्रकार की सौम्य यह शब्द का निष्पत्ति होती है कहते हैं कि हे सौम्य ते ब्रह्मण पादं ब्रवाणी ती आपको मैं ब्रह्म का पाद का उपदेश करूं ये कहता है कि भ्रवी तुम्हें भगवान उपदेश करिए तस्में हवाच सत्यकाम को अभी आदित्य हंस रूप में उपस्थित होकर के कह रहे हैं अग्नि कला सूर्य कला चंद्र कला विद्युत कला ये चार कला हो गए ये चारों अर्थात सभी तेज पदार्थ है अर्थात सभी में ये प्रकाश सामान्य है यह चार कला हो गए तो चतुष्कला ये पाद हो गया ब्रह्म का और इस कला का नाम हो गया ज्योतिष्मान क्योंकि ये चार रूप हैं अग्नि सूर्य चंद्र विद्युत चारों ही ये ज्योति रूप है य एक विद्वांसचँ पाद ब्रह्मणो ज्योतिष्मा उपस्ते ज्योतिष्मासस्म लोक ज्योतिष्म लोका जयती ये विद्वांसचतुष्कल पाद ब्रह्मणो ज्योतिष्मा उपास्ते स य जो, जो कोई भी इस ब्रह्म का जो पाद है यह तृतीय पाद का रहा है चतुष्कला इसमें भी चार कला हैं जैसे कहा गया कला सब इस प्रकार की जो उपासना करता है और इस पाद का नाम हो गया ज्योतिषमान जो इस प्रकार की उपासना करता है अस्मिन लोके ज्योतिषमान भवती इसी लोक में ज्योतिषमान ज्योतिषमान अर्थात तो वही ख्याति वाला हो जाता है विख्यात होता है और ज्योतिष मतोह ल लोकांजती ज्योति वाला लोकों को प्राप्त करता है अर्थात चंद्र आदित्य इत्यादि लोकों को प्राप्त कर लेता है यह, उपा, यह का जो उपासना करता है मदगो अभी यह तृतीय पाद का उपासना किए आदित्य देवता हंस रूपेण आगे वो कहते हैं मदगुस्ते पाद भक्ते स हूते गा अभि प्रस्थापया चकार ता यभि साय बभुभुस् तथा अग्निम उपसमाध्याय गा समिधम समिधमाधा पश्चात अग्ने प्रांग उप उपिवेश अभी आदित्य उनको कह रहे हैं कि ते मधगु पादम बक्ता मध्गु एक पक्षी होता है जल में रहने वाला पक्षी ऐसे कहते हैं आगे का पाद का उपदेश वह मधुगु पक्षी आपको करेगा सह यह सुन करके अभी उसको तीन पाद का ज्ञान हुआ सो भूते जब प्रातः काल हुआ गायों को फिर आगे प्रस्थान करवाया गायों को आगे चलाया यत्र बहु वो जहाँ सायं काल हो गया अग्निम उप समाध्याय अग्नि का स्थापन करके समिधम आध्याय वो अग्नि में अधिक लकड़ी रखकर के ता गुध्य वो गायों को वहाँ ऊपर ओधन करके अर्थात रोक करके अग्नि जलने लगा तो गायों को वहाँ रोक दिया अग्नि है पश्चात प्रांग उप उपविवेश अग्नि के पास में पूर्व दिशा में मुख करके वो बैठ गया अपेक्षा करके कि आगे मधगु यह पक्षी आएगी और हमको उपदेश करेगा ब्रह्म का तीन कला का तो उपदेश हुआ चतुर्थ कला तंग मधुगुर उप निपत्याभ्युवाद इति काम इति भगव प्रतिशुश्राव अभिमदु पक्षी यह आ गया इस पक्षी रूप में कहते हैं प्राण ही आया प्राण देवता पक्षी रूप से आकर के अभ्युवाद संबोधन करते हैं सत्य इति हे सत्य कहते हैं भगव यह प्रतिश्रवण करते हैं सत्य काम हे भगवन ब्रह्मणः सौम्य ते पादंग्रवाणी थी ब्रवीतों में भगवानि तस्मेंच प्राणः कला चक्षुः कला चक्षुकला कला मनः कलैश वै सौम्य चतुष्क पादो ब्रह्मण आयतनवान्ना हे सौम्य संबोधन करते हैं ते ब्रह्मण पादं ब्रवाणी ते तोभ्यं तुमको मैं ब्रह्म का पाद के बारे में ज्ञानकुवाम सत्य काम कहता है रवि में भगवान भगवान मेरे को उसका ज्ञान करवाइए तस्म ही हवाच अभी तस्म ही हवाच अभी किसको कहा जाएगा सत्य काम को अभी कहने वाले होंगे मधु पक्षी मधु पक्षी रूप में प्राण ही आए हैं वो कहते हैं ना ऐसे तो कहा गया कि प्राणों प्राण तस्म हवाच अभी कहते हैं प्राण कला चक्षु कला स्रोत्र कला मन कला ये चार कला हो गए एक कला हो गया प्राण प्राण अर्थात मुख्य प्राण और बाकी एक कला हो गया चक्षु एक कला हो गया स्रोत्रम ये सब गौण प्राणी इंद्रियों को गौण प्राण शब्द से कह दिया जाता है और एक कला हो गया मन ये चार कला चतुर्थ पाद हो गया सौम्य चतुष्कल पादो ब्रह्मण ये ब्रह्म का एक पाद हो गया इसमें भी चार कला है आयतनवान नाम इस चतुर्थ कला का नाम हो गया आयतन वान आयतन आयतन अर्थात आश्रय ये चार सब आश्रय हो गया ये कला का नाम हो गया आयतनवान इस कला का जो उपासना करता है उसका फल कहते हैं स यतम विद्वांसल पाद ब्रह्मण आयतनवान्सत आयतनवान्न लोक आयतनवत्त ही लोकाजयती यतम विद्वांसचतुष्कल पाद ब्रह्मण आयतनवान्स्ते स जो कोई भी इस ब्रह्म का जो पाद है जो चार कला वाला है उसको एवं विद्वान जैसे कहा गया इस प्रकार की उपासना करता है जो चतुर्थ पाद हुआ आयतनवान नामक इसका चार कला हो गया इस प्रकार की जो उपासना करता है और इसका नाम हो गया आयतनवान आयतन, आयतन आश्रय आयतनवान अश्मीन लोके भवती इस लोक में वो आयतनवान हो जाता है अर्थात तो उसका विस्तृत आश्रय हो जाता है दे जिसका जितना भार कम है उसका आश्रय उतना ज़्यादा है कहते हैं ज़्यादा अगर वजन ढोता है उसका आश्रय बहुत ज़... बदल सकता है क्या कहीं इतना सामान लेकर के कैसे जाएगा तो जिसका कहते हैं भार ही कम है कहते हैं उसका आश्रय भी बहुत है आज इधर रुको तो कल उधर रुको कोई जा रहे थे व्यक्ति गंगोत्री से आगे और उनको जाना था बहुत ठंडा होता है जानते हैं सुनते हैं 100 साल पहले की बात है वो लिखे हैं अपना कहीं खूब सामान लेकर के जा रहे थे अर्थात तो चना इत्यादि भी गुड़ भी खूब ढोए हैं बाकी कंबल तो ये तो है ही उत्तरकाशी तक शायद कुछ जाता था कचर इत्यादि मिलता था अथवा जैसे भी उसके आगे तो चलना ही पड़ेगा और थोड़ा चले दो तीन दिन चलने के बाद इतना थक गया है कि सोचें इसका तो अभी आधा ही करो <laughs> जो होगा कहते हैं वहाँ कुछ मिलेगा नहीं तो जो होगा देखा जाएगा <coughs> मिलेगा नहीं तो कहते हैं भार और घटा दिए आधा कर दिए और आगे चले रास्ता भी तो नहीं है मार्ग भी नहीं है ऐसा ही कठिन है तो चलना भी अभी कठिन है स्वयं को चलना ही कठिन है जो उत्तरकाशी से आगे जो गंगोत्री जाते हैं वो मार्ग देखे होंगे कैसे एकदम तीखा है तो फिर चलने लगे तभी उतना ही भारी पड़ा तो फिर सोचे कि ये सारे जो खाद्य पदार्थ है उसको सब जाने दो केवल और दो ही कंबल रहा तो फिर आगे वो चलने लगे तो आगे तो व्यवस्था हो जाता है परमात्मा सब कर देते हैं व्यवस्था तात्पर्य है कि भार जितना कम है चल उतना पाएगा भार अगर ज़्यादा है तो चल नहीं पाएगा थक जाएगा ये भार कहते हैं ये भार क्या है कहते हैं हमको ही अपने को विचार करके देखना है हमें क्या भार है हम क्या ढो रहे हैं ज़्यादा ढो रहे हैं तो ज़्यादा चल नहीं पाएंगे थक जाएंगे तुरंत सब तरफ से खींचा आएगा कहेंगे ना फिर और चल नहीं पाएगा अश्विन लोके आयतनवान भगवती आयतनवान अर्थात विस्तीर्ण आश्रय वाला होगा जो ये उपासना करेगा उसका अर्थात सर्वत्र उसका आश्रय प्राप्त होगा अवकाश सब सर्वत्र मिल जाएगा और यह इस लोक से जब शरीर छूट जाएगा कहते हैं आयत वतो लोकान हजति विस्तृत लोगों को वो प्राप्त करेगा जब शरीर छूट जाएगा तो भी विस्तृत लोगों को प्राप्त करेगा तात्पर्य वही हो जाएगा कि अर्थात उसका आश्रय के लिए कभी उसको कोई कठिनाई नहीं होगा प्राप आचार्यकुलम तम आचार्यो अभ्युवाद सत्य काम इति भगव प्रतिशुश्राव प्राप प्र आप ह आचार्यकूलम अभि जा करके आचार्यकुलम में पहुंच गया चार यह अर्थात देवरूप से उसको ब्रह्म का चार पाद का उपदेश भी हो गया अभी जा करके आचार्यकुलम पहुंच गया तम आचार्य अभ्युवाद अभी आचार्य सत्य को संबोधन करते हैं सत्य इति और सत्यकाम भी प्रतिश्रवण करता है उत्तर देता है भगवत हे भगव संबोधन करता है अभी आचार्य देखते हैं शिष्य को तो कहते हैं प्रसन्न इंद्रिय इतना दिन प्रवास में रह करके सेवा करके तो प्रत्यावर्तन कर रहे तो होना चाहिए ये हमारा जीवन क्या हुआ ये तो पूरा व्यर्थ ही हो गया इस प्रकार की मन में दुख होना चाहिए किंतु वो तो विपरीत दिख रहा है इंद्रिय प्रसन्न है मन में प्रफुल्लता है लगता है देखने से मतलब तो निश्चित है अर्थात तो मन में निश्चय है जब हाथ नहीं लगता कहते हैं व्याकुलता होती है मन में जब निश्चित कुछ लगता है तो कहते हैं ठीक हाँ, है फिर मन में प्रसन्नता होती है इसको देख करके कह रहे हैं आचार्य ब्रह्मविद इव वै सौम्य भाषी को अनुशाससे अन्य इति प्रति भगवांस्तु एवं मे कामें ब्रूयात अभी आचार्य कह रहे हैं हे सौम्य संबोधन करते हैं पुत्र को भी सौम्य कहते हैं शिष्य को भी ब्रह्मविद इव वे भाषी आप तो ब्रह्मज्ञानी जैसे अर्थात आपका मुख देखने से लगता है आप इतना प्रसन्न हो इतना निश्चित लगते हो ब्रह्मज्ञानी जैसा लगते हो तो को नु त्वा आपको अर्थात उपदेश कौन दिया क्योंकि जिसको उपदेश प्राप्त नहीं है उसका मुख में उसका इंद्रिय में इस प्रकार की प्रसन्नता निश्चिंतता नहीं दिखती है तो आपको कौन अनुशासन किया कौन उपदेश दिया तो ये भी कह रहा है कि मनुष्यभ्य अन्य इतिहा प्रतियक यज्ञ उन्होंने कहा कि मनुष्य हमको उपदेश नहीं दिए हैं मनुष्य से भिन्न ये सब हमको उपदेश दिए हैं तो कहते हैं ठीक है आपको तो उपदेश प्राप्त हो गया तो अभी आपका काम हो गया किंतु शिष्य कहता है भगवान तू एव मे ब्रुयात कामे अर्थात हमारा तो यही इच्छा है कि आप ही हमको उपदेश करें आचार्य से जो उपदेश प्राप्त होता है कहते हैं उसी से ये चरितार्थ हो जाता है हाँ हमने ठीक जाना है और सत्य काम यह बात कह करके कहते हैं आचार्य आप ही हमको उपदेश करें तो आचार्य कहीं कहेंगे कि आपको तो उपदेश प्राप्त हो गया है इस प्रकार की मन में उसका हो सकता मतलब सत्य का मन में इस प्रकार आचार्य का मन में इस प्रकार होगा कि आपको तो उपदेश प्राप्त हो गया है तो सत्य काम इसलिए स्वयं ही कहता है श्रुतम हे ह्य मैं भगवतभ्य आचार्याद विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापती तस्म एक अबोच अबोच अवोच उवाच उच ठीक है क्योंकि अवोच रूप नहीं बनेगा तस्में एकद उवाच अत्र न किंचन वियाएति बी अभी सत्य सत्यकाम कह रहे हैं आचार्यों को कि भगवदृशेभ्यवत तो में, में अर्थात मम आप जैसे आचार्यों से हमारा यह श्रवण हुआ है अर्थात मैं आप जैसे आचार्यों से यह बात सुना हूँ भगवदृशेभ्य आप जैसे आचार्यों से मैं सुना हूँ क्या सुने हैं कहते हैं आचार्या विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापति साधिष्ठम अर्थात सबसे उच्च कोटि का होता है अर्थात तो फल देता है आचार्य से जो विद्या प्राप्त होता है वो फल देता है अर्थात आचार्य विद्या फल देने पर्यंत तो प्राप्त करवाते हैं शिष्य अगर समर्पित है तो आचार्य का अंदर में भी ये अर्थात आग्रह रहता है योग्य शिष्य है तो आचार्य उसको ज्ञान कराते हैं उनके अंदर में भी वो आग्रह रहता है तो उनको कुछ प्राप्तव्य का इच्छा नहीं रहती है कि इसको ज्ञान कराने से प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार है तो फिर वो आचार्य ही नहीं है कहा गया था पहले कि आचार्य तो वो होता है जो कृतकृत्य है किंतु विद्या दूसरों को प्राप्त करवाने से आनंद होता है इसलिए आचार्य विद्या प्राप्त करवाते हैं और वह विद्या फलप्रद होता है तस्में हएत एतदेव उच अभी आचार्य सत्यकाम का आचार्य थे हरिद्रुमत गौतम वह उनको वही बात ही कहे जो इनको चारों यदेवताओं से प्राप्त हुआ था अर्थात तो वही सोड़शकल ब्रह्म का चार पाद जिसमें षोड़श कला वो उसी को पुनः उपदेश कर दिए कहते हैं यही चार देवताओं से तो एक, एक पाद प्राप्त हुआ था प्रत्येक पाद में चार चार कला था अभी आचार्य ही उसको पूरा षोड़श कला का उपदेश कर दिए आचार्य से जो विद्या प्राप्त होता है उसको निश्चित तो होता है कि हाँ इतने ही है और अभी आचार्य उसको वही सोड़श कला का उपदेश करते हैं जो उसको पहले से प्राप्त हुआ है तो उसका निश्चय हो गया कि हाँ यही हमने पहले से प्राप्त किया था इसी को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं अत्र ह न किंचन भी आय इति भी आयि इस और कुछ और छूट नहीं गया अत्र इस विषय में न किंचन वियाय वियाय भी आय अर्थात विरुद्ध याय चला गया कुछ छूट गया त्यक्तम इस प्रकार की नहीं है अर्थात पूरा सोर्शकल का ये उपदेश जो हुआ वही ठीक है उपदेश पूरा करके भी आचार्य आगे कहते हैं कि अत्र ह न किंचन व्याय कुछ भी छूट नहीं गया जैसे प्रश्न उपनिषद में भी आता है नातः परम अस्ति तो इससे अधिक और आगे कुछ नहीं है उपदेश करके कहते हैं यही हो गया आचार्यों का कर्तव्य होता है शिष्य को कृतार्थ बनाना इसलिए हम लोग का कर्तव्य यही होता है कि हमको समर्पित हो जाना है हमको योग्यता हमें योग्यता संपादन करना है तो हमें अगर योग्यता आया योग्यता आया अर्थात तो हमें कोई और दूसरा इच्छा नहीं होनी चाहिए अर्थात तो हमको मोक्ष ही हो जाना मतलब ब्रह्म ज्ञान का विषय जब हम लोग विचार करते हैं तो हमको मोक्ष ही हो जाना चाहिए अन्य कोई इच्छा नहीं है इस प्रकार की हमारे अंदर में अगर योग्यता दृढ़ हो जाएगी तो कहते हैं आचार्य का उपदेश हमको अनुभव भी होगा योग्यता संपादन करना ये अधिक महत्वपूर्ण है विद्या तो किसी से भी प्राप्त होगा तो यहाँ जैसे वो तो दिखाया गया सत्यकाम अपने में योग्यता संपादन कर लिया तो देवताओं से विद्या प्राप्त हो गया अभी एक उपाख्यान एक कथा हुआ उसमें आचार्य भी कौन थे हरिद्रुमत गौतम और अभी शिष्य थे सत्य काम अभी इनको विद्या प्राप्त हो गया अब कहते हैं अभी ये आचार्य स्थान में आगे आगे वो उपदेश करेंगे कह देंगे वही ब्रह्म विद्या पहले भी ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म संबंधी उपासना अभी यह उपासना अन्य प्रकार से अभी कहा जाएगा अरे उपासना का फल भी कहना है इसको कहने के लिए वही ब्रह्म संबंधी उपासना अन्य उपाय से कहेंगे और इसका फल भी कहेंगे उपकोशलो हई का, कामलायनः सत्यकामे जावाल ब्रह्मचर्य उवास तस्दशर्षाण्यग्निपरिचार हम अन्यान सवर्तस्त है हस्मा एव न उपकोशल ह वे कामलायन कमल का पुत्र है और उपकोशल उसका नाम है अभी यह विद्या प्राप्ति की इच्छा करके कहते हैं सत्य कामें जावाले ब्रह्मचर्यम उवास सत्य काम जावाल के पास गया जाकर के ब्रह्मचर्य उवास अर्थात शिष्यवृत्ति से विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में रहा सेवा करते हुए अभी क्या सेवा किया कहते हैं तस् द्वादश वर्षाणी अग्निन परिचार ओ बारह वर्ष पर्यंत अग्नि का ये सेवा किया तो जो गर्भपति अग्नि होता है वो गर्भपति अग्नि गृहपति का घर में सर्वदा प्रज्ज्वलन होना चाहिए जिसको वो दायित्व तो दिया जाएगा कि उस अग्नि का आप रक्षा करिए जो हमेशा जलते रहेगा और प्रमाद करेगा <laughs> रात में भी नींद खुल जाएगा उठ के पहले देखेगा वो जलता है नहीं जलता है ये जहाँ कभी होता है कि दीप को आपको लगातार जला करके रखना पड़ेगा कभी कुछ कर्म होता है जिन लोगों को अगर प्राप्त है जो अंत्येष्टि कर्म होता है उस समय में एक दीप जला करके रखा जाता है कि जो कि लगातार जलता रहेगा और जिस जगह में वो दीप जलता रहेगा तो उस स्थान पर कुछ कर्म होगा जो वो कर्म कर रहा है वो उसी कमरे में अथवा उसी स्थान पर सोएगा एक तो वो कर्म कर रहा है जो मृतक है जो मरा उसका वो पुत्र होगा मुख्यतः हो पुत्र, हो पुत्र होना है ज्येष्ठ पुत्र होना है अगर नहीं है पुत्र नहीं है तो अन्य कोई कर्म करता है उसका ये एक और बड़ा कर्तव्य है कि वह बुझ जाना नहीं चाहिए क्योंकि दिन में तो कोई जाते आते थोड़ा देख लेंगे रात में तो बाकी सब सो जाएंगे इसका हो मुख्य कर्म उसका जब भी नींद खुल जाएगा देखता रहेगा तेल अगर भरा हुआ है तो भी और थोड़ा उसमें तेल देगा तो वह जैसे जलता रहे ये जो अग्नि का सेवा करते हैं कहते हैं बहुत तत्पर रहना पड़ता है और प्रमाद अभी 12 वर्ष तक वो अग्नि का ये सेवा किया अर्थात तो अग्नि जैसे बुझे ना क्योंकि शास्त्र कहता है अग्नि अगर बुझ जाए तो उसका प्रतिवाय लगेगा फिर कर्म करना पड़ेगा ये सब स हम अन्यान अंत्यवासी न समावर्तय आचार्य जो थे सत्य काम वो बाकी ब्रह्मचारियों को तो समावर्तन करवा दिया अर्थात आपका विद्या अध्ययन हो गया बारह वर्ष विद्या अध्ययन किया ये भी किया किंतु तंग हम एव न समावर्तिय किंतु तो उसका तो समावर्तन नहीं कर दिया और समावर्तन जो विद्या अध्ययन पूरा होता है अभी इसको तो समावर्तन नहीं किया तो साधारण तो क्या होता है तो जो शिष्य होते हैं वो सोचेंगे सबको एक प्रकार की दिया हमको नहीं दिया और लगता है कि हमको तो दंड दे दिए दूसरों को तो कुछ उपहार मिला हमको तो दंड हो गया वास्तविक आचार्य अगर किसी को कठिन में कुछ डालते हैं जानेंगे कि इसके ऊपर महती कृपा है उसके कुछ अधिक लाभ करने के लिए ही वो कठिन काम में दिए हैं तो कठिन काम अगर कभी मिलता है आचार्य से गुरु से जानेंगे कि ये हमारे अर्थात उन्नति का मार्ग है श्रद्धा के साथ करना है स हम अन्य नंत्यवासिन समावर्तय स्तंग हम एवं न समावर्त सत्य काम ने इस उपकोशल का समावर्तन नहीं किया अर्थात तो उसको तो घर में जाने के लिए अनुमति नहीं दिया गुरुगृह में विद्या ग्रहण करके जो घर में जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है क्योंकि उसके अंदर में अभी कुछ वासना बचा हुआ है उसको चरितार्थ करेगा किंतु विद्या प्राप्त किया है विद्या के आधार पर आगे वासना को पूर्ति करना है इसलिए जो चार पुरुषार्थ कहा जाता है उसमें प्रथम पुरुषार्थ क्या है धर्म धर्म का ज्ञान प्रथम हो आगे जा कर के आप अर्थ और काम का ठीक ठीक उपयोग कर पाएंगे जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो अर्थ और काम को ठीक से उपयोग नहीं करेगा अर्थ तो अनर्थ ही हो जाएगा इसलिए गुरुगृह में प्रथम विद्या ग्रहण करते हैं और विद्याग्रहण करके जिनका अंदर में वैराग्य है नहीं हमको तो और संसार में कुछ प्राप्त करना नहीं है वो आगे नष्ट का ब्रह्मचर्य लेकर के सारा जीवन गुरुगृह में विद्या के लिए समर्पित तो हो जाएगा हम लोग देखे थे छंदोग में पहले अत्यंतम आत्मा नम गुरु गुरुकुल न आचार्य कुले अवसादयन अर्थात गुरुकुल में अपने आप को अत्यंतम अवसादयन पूरा अर्थात विद्या का विचार में है जीवन बिता देना और वैराग्य दृढ़ हो गया फिर संन्यास लेने के लिए उस फिर और आचार्य कुल का आवश्यकता भी नहीं है सन्यास लेकर के चला जाएगा आचार्य कुलों में रह करके यह विद्या अध्ययन करते हैं उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है किंतु ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं उपकुर्बान जो पुनः अपने गृह में चले जाते हैं और नेक्स्ट ब्रह्मचारी ये सारा जीवन गुरु गृह में रहेंगे अभी यह जो उपकोशल है वो उपकुर्वाणा ब्रह्मचर्य है अर्थात तो उसको घर में जाने का आग्रह है क्योंकि उसके अंदर में कुछ अभी है चरितार्थ करने के लिए इच्छा है अभी इनका तो समावर्तन नहीं के तो आचार्य की जो पत्नी है वो देख रहे हैं बाकी सभी को तो समावर्तन करवा दिए और इसको नहीं कर रहे हैं तम जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी अग्निन मात्वा कुशल अग्नि परचारिन्अन परिप्रवोचन प्रब्रूह अस्म इतिस्मती तस्म ह चक्रे तं जाया उच जाया पत्नी आचार्य सत्यकाम जावाल उनके पत्नी ने कही तप तो ब्रह्मचारी तब तो अर्थात यह ब्रह्मचारी यह तपस्या किया है क्या तपस्या क्या है कहते हैं अग्निन कुशलम परिचचारी अग्नि का कुशल अर्थात सम्यक परिच परिचारक परिचारक क्या है अर्थात सेवा किया है परिचचारीणी प्रत्यय छंद से प्रयोग हो जाएगा उसका तो दीर्घ भी हुआ है <laughs> तो परिचचारी अर्थात यह अग्नि का सेवा ये बिल्कुल ठीक ठीक क्या है तपस्या क्या है तो अग्नि का ये सेवा किया है और आप अभी उसको समावर्तन नहीं करवा रहे हैं तो अग्नि देवता जिनका यह सेवा किया है अभी वो आपके ऊपर असंतुष्ट हो करके के ता मा माँ परिप्रवोचद अग्नि ये सब अग्नि जिनका ये सेवा किया है वो लोग आपके ऊपर असंतुष्ट हो करके आपका परी ही विरुद्ध बात न कहे आपके ऊपर वो असंतोष न हो आपका वो निंदा न करे ये अग्नि लोग इसलिए अस्मयी प्रभू ही प्रभ्रूही इस उपकोशलों को आप उपदेश कर दीजिए उपदेश करके उसको अभी समावर्तन करवा दीजिए अगर समावर्तन नहीं कर रहे हैं अर्थात इसको और कुछ उपदेश बाकी है उपदेश कर दीजिए आचार्य किंतु सत्यकाम तस्में ह अप्रोच्य एवं प्रवासांग चक्रे। आचार्य किंतु पत्नी का बात भी अर्थात ग्रहण नहीं किए उपकौशलों को उपदेश नहीं करके वो प्रवास प्रवासंग चक्रे, चक्र प्रवास में चले गए बाहर कहीं चले गए इसको उपदेश नहीं किए अभी इसको और दुख होने लगा उपकोशलों को दुखी होकर के सह व्याधि नाशि दध्रे तम आचार्य जाया उवाच ब्रह्मचारी अशान ब्रह्मचारीशान किंग नो अस्नासी इति नाश् अश्नासी वह व इन पुरुषे कामा काम ना नाया व्याधि प्रतिपूर्ण अस्मि न इति सह अभी उपकोश ल्याधि न अनशितुम दधरे अभी वो व्याधिग्रस्त हुआ व्याधिग्रस्त उसको दुख हो रहा है ये जो दुख हो रहा है शरीर का व्याधि ना मन का व्याधि मन का व्याधि अभी वो मानस व्याधि से पीड़ित तो हो गया और पीड़ित तो होकर के अभी वो निश्चय किया कि अनशितुम दधरे अभी तो और भोजन करना नहीं है ये नहीं कि आजकल जो होता है ना क्या कहते हैं हड़ताल भूख हड़ताल कहते हैं इस प्रकार की नहीं है क्योंकि यह हड़ताल अभी किसको विरुद्ध में करेगा अभी तो उसको नहीं कहें आचार्य ही नहीं कहें जो उसका कल्याण चिंतन करने वाला है इसलिए यह अभी जो भोजन नहीं करेगा इस प्रकार की सोचता है किस लिए सोचता है आगे कहते हैं किंतु ये भोजन नहीं करता है तो आचार्य पत्नी को दुख हुआ तो अभी वो कहते हैं तम आचार्य जाया वाच उपकौशल को अभी आचार्य पत्नी कह रहे हैं ब्रह्मचार्य संबोधन करते हैं हे ब्रह्मचारी असान आ भोजन करो किंग नो न असनासी तुम क्यों भोजन नहीं कर रहे हो भोजन करो <coughs> तो अभी वो दुखी था वो कहता है सपकौशल कह रहे बहव इमें अश्विन पुरुषे कामा हमारा अंदर में अभी बहुत काम है काम अर्थात इच्छा है क्या इच्छा है कहते हैं आगे ये करूं ये करूं हमारे लिए ये कर्तव्य है आगे अर्थात घर में वापस प्रत्यावर्तन करके माता पिता के इच्छा के अनुसार कहते हैं कि पत्नी ग्रहण करूं आगे कर्म करूं ये सब जो गृहस्थ के लिए कर्तव्य कहा गया है वो सब मैं करूँ ए, मेरे में ये बहुत सारे ये इच्छा है और नानातया व्याधि भी प्रतिपूर्णा अस्मिन नाना अत्यया नाना दिशा में ये सब जो चलने वाले व्याधि व्याधि अर्थात तो वही मानसचिंता चिंता चिंता अर्थात तो कर्तव्य चिंता ये करना है वो करना है वो करना है ये सब जो इतने चिंता है यही चिंता हमको अभी सब दुख दे रहे हैं व्याधि प्रतिपूर्णा अश्मि तब व्याधि से मैं भरा हुआ हूँ चित्त में बहुत सारे दुख है इसलिए न अशिष्यामी इसलिए मैं न अशिष्यामी प्रतिपूर्ण हाँ ठीक है ठीक है प्रतिपूर्ण वो पुरुष है ना प्रतिपूर्ण अश्मि इसमें थोड़ा कम दिखता है वो तो। ये सब मानस व्याधि मानस व्याधि अर्थात कर्तव्य चिंता ये जो कर्तव्य चिंता है ये एक व्याधि है समुत्पन्न काल अभी समय उपस्थित तो हो गया ये करना है हाँ सीधा कर देना है किंतु जो कर्तव्य चिंता तो ये एक व्याधि है तत्पर होकर के लगे रहना है कर्तव्य चिंता तब तक रहता है जब तक हम थोड़ा परमात्मा में समर्पित तो नहीं हो जाते हैं फिर परमात्मा में समर्पित तो हो जाते हैं कहते हैं आगे मन में एक प्रकार की संतोष रहता है हमको जो करना है बस हम कर देते हैं फिर और तद विषय की चिंता अधिक नहीं होती है अभी उपकोशल कहते हैं कि न अशिष्या मैं भोजन नहीं करूँगा अथ हा समीरे तप्तो ब्रह्मचारी कुशल न पर्यचारी हत अस्मे प्र प्रब्रवाम इति, प्रब्रवाम इति, तस्मी तस्मै है ना दो मात्रा तस्मी होचुहु प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म ख्रह्मी अथ ह अग्नय समुदीरे समुदिरे अर्थात संभूय उदीरे उदिरे अर्थात कहे बदधातु संप्रसारण हो गया अर्थात उक्तवत अभी सब अग्नि मिल करके उसको कहे सब अग्नि अर्थात गृहस्थ का तीन अग्नि मुख्यतः होता है एक तो गार्भपस्थ्य गारहपत्य अग्नि हमेशा जलता रहेगा गर्भपति अग्नि से प्रतिदिन साय प्रातः अग्नि ला करके अग्निहोत्र करेंगे वो अग्नि को क्या कहते हैं आहोवनी अग्नि और अग्नि का दक्षिण पार्श्व में हबीर इत्यादि पाक करने के लिए एक अग्नि बनाते हैं उसको कहते हैं दक्षिणाग्नि अथवा अनुआहार्य पचन ये भी कहते हैं ये तीन अग्नि हो गए अभी ये तीन मिल करके उसको बोले तब तो ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी तप तर्थात आपने ये तपस्या किए हैं अच्छा कुशलंग नर्यचारित न अस्माकम अग्नि कहते हैं उसको आप हम लोग का सेवा बिल्कुल ठीक ठीक किए हैं हंत अस्मयी प्रब्रवाम इसके लिए तो अभी हम उपदेशक करेंगे इति तस्म उच्चु ऊचु अभी उपकौशलों को ये तीनों अग्नि ने मिलकर के कहे उपदेश देते हैं प्राणो ब्रह्म ख ब्रह्म ख ब्रह्म प्राण ब्रह्म तो ठीक है ये समष्टि है अर्थात प्राण कहने से जो हिरण्यगर्भ है प्रथम उत्पत्ति जी जो जिसकी होती है वो प्राण है हिरण्य गर्भ वो ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म अर्थात ये व्यापक है ये सूक्ष्म है ब्रह्म शुद्ध है यह उत्पन्न हुआ है ब्रह्म जो अधिष्ठान है यह अध्यस्थ है प्राणो ब्रह्म यह तो कह दिए आगे कहते हैं कंग ब्रह्म ख ब्रह्म ये और दो उपदेश हो गया अभी सह उवाच बीजा्य हम यत प्राणो ब्रह्म कंग चु ख च न बीजामी ते हो उचुर यद वाव कंग तदेव खदेव ख तदेव क प्राणं च हस्में तदाकाश च उचु सः ह उवाच अभी उपकोशल अग्नियों को कहता है अहम् यत प्राणो ब्रह्म बीजा आपने तीन चीज कह दिया प्राणो ब्रह्म कंग ब्रह्म ख ब्रह्म इसमें से तो एक चीज मेरे को पता है कि प्राणो ब्रह्म जो हिरण्य है समष्टि है वो ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म का ये प्रथम प्रकट रूप हुआ कार्य ब्रह्म कहते हैं यह तो मैं समझ जाता हूँ और ये जो कंग ब्रह्म तु ख च कंग च तु ख न बिजाना में ये जो कंग ब्रह्म कह दिए और खंग ब्रह्म कह दिए यह तो मेरे को इसका ज्ञान नहीं हो रहा है अभी अग्नियों ने इसका ज्ञान भी उसको कराएंगे ते ह ऊँचू इसको कहे फिर यद व कंग तदे व अब तो हो गया तो कहते हैं इ लघु में भी एक सूत्र है भूवा दयो धातवः तो कहते हैं भू और वा भू का एक अर्थ है धरणी और वा का भी एक अर्थ है विकल्प ये जो धरणी पृथ्वी और जो विकल्प ये सब धातु वह ये सब धातु है तो नहीं है तो कह देंगे भू और वाह ये दोनों को क्यों कहें तो आपको खाली कह देना चाहिए कि भू धातु है कहते हैं भू का अर्थ है कि धरणी भी है तो वो धातु कैसे हो जाएगा और वा का अर्थ कहते हैं वाह एक धातु है क्या अर्थ वाला गतिबंधन है और भू भी एक धातु है क्या अर्थ है भू सत्ताया कहते हैं इनका एक एक धातु अर्थ भी है और एक एक अधातु अर्थ भी है और दोनों जो मिलकर के चलते हैं कहते हैं मिलकर के मिल चलते हैं तो अभी एक ही अर्थ को कहेंगे जो दोनों अर्थात कथन कर सकते हैं और एक उदाहरण देने के लिए कहते हैं कि दो आदमी अभी साथ में है एक आदमी का कहते हैं वो हिंदी भी जानता है और उसका एक मातृभाषा भी है दूसरा आदमी भी हिंदी भी जानता है और उसका और एक मातृभाषा है और वो दोनों परस्पर का अन्य का मातृभाषा को नहीं जानते हैं बात करेंगे तो किस भाषा में बात करेंगे हिंदी में करेंगे इसी प्रकार की ये दृष्टांत तो। जो दोनों में साधारण होता है उसी का ही ग्रहण करना है जब भू और वाह ये दोनों में साधारण अर्थ धातु है भू में दूसरा अर्थ जो है धोरणी वो दोनों में साधारण नहीं है वा में जो दूसरा अर्थ है विकल्प वो दोनों में साधारण नहीं है किंतु दोनों में धातु अर्थ साधारण है इसलिए वह साधारण अर्थ धातु अर्थ को ही ग्रहण करना है जैसे कहा जाता है यहाँ भी इस प्रकार कहते हैं कौम भी ब्रह्म है कम भी ब्रह्म है इसको संशय क्या हो गया कहते हैं हम तो जानते हैं कौम का अर्थ सुख और सुख कौन सा है कहते हैं सुबह से शाम तक तो जो होता है कुछ इधर देख लेते हैं इधर खा लेते हैं सुन लेते हैं उसे सुख होता है विषय सुख को कम कहा जाता है, है हम जानते हैं खम खम कहते हैं आकाश भूत आकाश इसमें पक्षी ये चलते हैं उड़ते हैं सामान्य अर्थ प्रथम बुद्धि में आएगी अभी किंतु वो तो ब्रह्म नहीं होते हैं तब उसका संशय हुआ तो इसलिए संशय दूर करने के लिए कहते हैं ये जो कम और खम हम कम को भी ब्रह्म कहा खम को भी ब्रह्म कहा किंतु ये दोनों में भी परस्पर में भी ऐक्य है इसलिए कहते हैं कि यदे व तदेव खम जो क है वही ख है तो कम का अर्थ अगर हम सुख विषय सुख ले लेंगे विषय सुख कभी भूताकाश हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो इसलिए कम शब्द से हम विषय सुख नहीं ले पाएंगे तो विषय सुख नहीं होगा और दूसरा सुख कौन है स्वरूप सुख सुख ब्रह्म सुख तो इसलिए ब्रह्म सुख लेना पड़ेगा अगर ब्रह्म जो सुखरूप है उसको लेंगे तो खम का अर्थ आकाशन नहीं ले पाएंगे तो खम का अर्थ आकाशन नहीं लेंगे तो अर्थात जो भूताकाशन नहीं लेंगे तो फिर खम का क्या अर्थ लेना पड़ेगा हार्दाकाश लेना पड़ेगा जो चिदाकाश कहते हैं दोनों परस्पर का विशेषण हो जाने से कहते हैं कि जो साधारण अर्थ नहीं है उसका निराकरण हो जाएगा और दृष्टांत तो देते हैं जैसे कहें नीलम कमलम अभी नीलम कहने से जो नील वस्त्र उसको ले लेगा नहीं लेगा क्यों कहते हैं कमल साथ में है और कमल कहा गया श्वेत कमलों को ले सकता है नहीं ले सकता है कहते हैं अभी नील जिसको कह रहा है कमल उसी को ही कहना पड़ेगा यद्यपि नील का अन्य अर्थ है कमल का भी अन्य अर्थ है किंतु तो अभी दोनों साधारण अर्थ को ही कहेंगे इसलिए कहते हैं यदवाव कंग तदेव जो कम है कम विशेष्य है खम विशेषण है और कहते हैं यदेव जो ख विशेष्य है कम उसका विशेषण है त दोनों समान पदार्थों को कहेंगे जैसे जो नीलम है वही उत्पलम है जो उत्पल है वही नील है दोनों समान अर्थ को कहना है इस प्रकार के उत्तर दे दिए तो उसके द्वारा क्या कह दिए कहते हैं प्राणम च हस्मय तद च ऊँचू अभी उपकोशलों को अग्नियों ने प्राण का भी उपदेश कर दिया और आकाश का भी उपदेश कर दिया तो प्राण शब्द से हिरण्यगर्भ को लिया जाएगा आकाश शब्द से चिदाकाश ब्रह्म को लिया जाएगा तो हिरण्यगर्भ और ब्रह्म ये दोनों का आश्रय हो गया ब्रह्म और हिरण्यगर्भ हो गया आश्रित आश्रित जो हिरण्यगर्भ संबंधी जो आकाश है अर्थात आश्रय जो चिदाकाश हादकाकाश कहते हैं इनका उपदेश हो गया अभी उपकोशलों तो विद्या प्राप्त हो गया होने के बाद अथ हेनम गर्भ गर्भपत्यो अग्नि रन्नम आदित्य इति एस आदित्य पुरुषो दृश्यते सोहम अस्मी सहम अस्मी इति। अथ है एनम तीनों मिलकर के ये उपदेश कर दिए हैं आगे प्रत्येक अलग अलग उपदेश देते हैं अथ है एनम उपकोशलों को गर्भवती अग्नि ने अनुशास उपदेश दे रहे हैं पृथ्वी अग्नि अन्न आदित्य चार कह दिया एक पृथ्वी एक अग्नि ही एक अन्न और एक आदित्य ये चार इति यह आदित्य पुरुष दृश्यते सो अहम अस्मी गर्भवती अग्नि कह रहे हैं आदित्य में जो यह पुरुष दिख रहा है वो मैं ही हूँ और अत्यंत अभेद कहने के लिए करें स एव अहम अस्मी वो मैं ही हूँ आदित्य में दिखने वाला पुरुष वो मैं ही हूँ अत्यंत अभेद का कथन कर रहे हैं स यह एतम एवं विद्वान उपास्ते अपहते पापकृत्याम लोकी भवती सर्वाय सर्व आयुर्ेति ज्योग जीवती पुरुषः नास्यावरपुर क्षीयंत उपवयं तंग भुंजा एतम् एवं यद्वान्न उपास्ते इस उपासना का फल कहते हैं स य एवं विद्वां उपासस्ते इसको जो जानकर के उपासना करता है अपहते पापकृत्याम अपहते आत्मनिपद कर दिया अपहती पापकृत्याम पापकर्म का वो नाश करता है अपहंती विनाश अपना सारे पापकर्म का नाश करता है लोकी भवती लोकी अर्थात लोकवान इसी लोक में वो प्रसिद्ध होता है जैसे अग्नि प्रसिद्ध है ऐसे ये भी प्रसिद्ध हो जाता है सर्व आयुर्ेति मनुष्य का परमायु शतवर्षम तो पूरा उतने दिन तक जिएगा जीवक जीवती उसका जीवन उज्जवल होता है विख्यात होता है अश्य कुले न अश्य अवर पुरुषा क्षीयते अवर पुरुषा उसका जो आगे संतान आएंगे उनका सब नाश नहीं हो जाएगा अर्थात तो उसका संतति उसका कुल आगे चलता रहेगा और कहते हैं कि तम वयम उपभुंजाम उपभुंजाम पालयाम इस प्रकार के उपासना करने वाले का वाले का हम पालन करेंगे हम पालन करते हैं कहाँ कहते हैं इस लोक में और अमूसमिन लोके अमुस्मिन यम एवं विद्वान उपासते इसको जान करके जो उपासना करता है हम लोग उसका पालन करते हैं इस लोक में भी परलोक में भी हम लोग उसका पालन करते हैं ऐसा आगे अथ हैैनम अन्वाह्य पचनो अन्सशाससो आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा इति यश चंद्रमसी पुषो दृश्यते सोहमस्मी स एवाहस्मी द्वितीय अग्नि आगे अन्वाह्य पचन उन् वो अभी अनुशासन करते हैं उपदेश देते हैं कहते हैं आपह दिशा नक्षत्राणी चंद्रमा ये चार कह दिए य्रमसी पुरुषो दृश्यते चंद्रमा में जो पुरुष तो चंद्रमा में जो पुरुष अर्थात जो एकाग्रचित्त होते हैं ये सब अनुभव करते हैं वह कहते हैं कि अनुहार्य पचन दक्षिणाग्नि कहते हैं वो कहते हैं कि चंद्रमा में दिखने वाला पुरुष मैं ही हूँ और स एव अहम अस्मी अत्यंत अभेद है वो मैं ही हूँ एतम एवं यतम उपास्ते अपहते लोकी भवति पापकृतिया लोकर्व आयुर्ेद ज्योगजीवती नाश्या वरपुरषा क्षीयंत उपवयंग भुंजाम अस्मश्लोक अमूक्ष य एतं विद्वास्ते स य एक जो यार या आप दिश नक्षत्रा चंद्रमा दिशा अर्थात दीग आपहजल नक्षत्र चंद्रमा इनको जान करके जो उपासना करता है अपहते पापकृत्याम पापकर्म को नाश करता है लोकी ही भवती इस लोक में उसका ख्याति होती है सर्वमायुर्वेदी जो परमायु है उसको प्राप्त करता है अपमृत्यु नहीं होता है जीव जीवती जीवन उसका उज्जवल होता है और उसका संततियों का अगेक्ष नाश नहीं हो जाता है वंश परम्परा रहता है वयंग तंग उपभुंजाम हम लोग उसका पालन करते हैं इस लोक में और परलोक ये जो उपासना करता है हम लोग उसका पालन करते हैं ये द्वितीय अग्नि हो गया और तृतीय अग्नि कौन बच गया आहवण्य अथ हैनम आहवनो अनुशास प्राण आकाशो दौर विद्युदीति यह सब विद्युतीय पुरुषो दृश्यते सोह अस्मी स एवाहम अस्मी अभी आहवण अग्नि उपदेश करते हैं वो कहते हैं कि प्राण आकाश दियओर विद्युत चार हो गए और विद्युत में जो पुरुष दिखता है आह अग्नि कहते हैं कि वो मैं ही हूँ ये तृतीय अग्नि हो गया यह उपदेश कर दिए वो मैं ही हूँ अर्थात अत्यंत अभिन्न करके यो कहते हैं स य एकम एवं विद्वान उपासस्ते अपहते पापकृत्यां लोकी पापकृत्यांग लोक आयुरे ज्योगजीवती नाश्या वरपुरषा क्षीयंत उपभयंग तंगुंजा अस्मश्च लोके अमूस्मी य एतम एक विद्वान्सते स य जो कोई भी इस प्रकार की जानकर के उपासना करता है पापकर्म को नाश कर देता है निष्पाप हो जाता है इस लोक में प्रशंसनीय होता है ख्याति को प्राप्त करता है उसका परमायु को प्राप्त करता है और जीवन उज्जवल होता है इसका कूल का नाश नहीं हो जाता है आगे उसका कूल वंश परंपरा चलता है और हम उसको इस लोक में और परलोक में उसका पालन करते हैं जो इस प्रकार की उप, उपासना करते हैं अभी अग्नियों से उसको प्राप्त हो गया यह विद्या कहते हैं अग्नि अग्निलोक कहते हैं ते है उचूर उपकोशल ऐसा सौम्य ते बिद्या आत्म विद्या च आचार्यस्तु ते गति वक् बक, वक्ता आजगा अस् आचार्य आचार्यस्तम आचार्यो अभिवादो उपको उपकोशल अभी अग्निलोक समूह होकर के उसको प्राण कम ब्रह्म ख्रह्म का उपा उपदेश किए और प्रत्येक अलग अलग उपदेश किए करके अभी कहते हैं उपकोशल संबोधन करके ऐसा सौम्य ते विद्या अस्मद विद्या अग्नि संबंधी विद्या हमने हम लोग आपको अग्नि संबंधी विद्या उपदेश किए हैं और आत्म विद्या च आत्म विद्या अर्थात कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये भी हम लोग आपको उपदेश किए हैं कहते हैं पूरा हो गया कहते हैं नहीं आचार्य ते गतिम वक्ता आपका आचार्य आने से आपको यह उपासना का फल कहेंगे विद्या का फल प्राप्ति के लिए वो मार्ग बताएंगे कैसे इसका फल प्राप्त होगा आज गांव से आचार्य अभी आचार्य जी आ गए आचार्य आकर के देखते हैं इसको तो विद्या प्राप्त हो गई है क्यों कहते हैं उसके म, मुख में कहते हैं प्रसन्नता है इंद्रिय सब प्रफुल्ल है और निश्चिंत तो दिख रहा है यह सब लक्षण है कि विद्या किसी में अगर हो रहा है तो तम आचार्यो अभ्युवाद अभी आचार्य ने उसको कहे उपकोशल संबोधन करते हैं तो प्रसन्न दिखता है तो शिष्य अगर प्रसन्न दिखता है कि तो आचार्य भी प्रसन्न होते हैं इसको विद्या प्राप्त हुआ भगवत इतिहा प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सौम्य ते भाति कौ नु त्वा वो नुमा नुशिष्या अप इव नि हो गया इमें नू नु, इमे नून ईदृशा अनदृशाई अग्नि अभ्युदे किं नु सोम्य किलते ते भगवत इस प्रकार की उपकोशल ने सत्य कामों को प्रतिश्रवण करवाया अर्थात कहा कि जी ब्रह्मविद इव सौम्य ते भाति आचार्य कह रहे हैं उपकोशल को आपका मुख तो ब्रह्म ज्ञानियों का मुख जैसा दिखता है इंद्रिय प्रसन्न मुख में हास्य ये सब को नु तवा अनुसा आपको किसने उपदेश किया अभी उपकोशल कहते हैं कौन मां अनुशिष्या मेरे को कौन उपदेश करेगा भो इति संबोधन करके आचार्य को कहता है कि मेरे को कौन उपदेश करेगा अर्थात तो हम आपके शिष्य हैं हमको और कौन उपदेश करेगा इसका अर्थ नहीं कि वो छुपाता है हमको उपदेश प्राप्त हो गया किंतु मैं तो कहूँगा नहीं ये बात नहीं है कहता है आगे इति यह अपनिन्हुते इव तो यह अर्थात यह अग्नि लोग ही हमको उपदेश किए हैं किंतु तो ये अग्नि लोग जैसा ये कहना नहीं चाहते हैं कि हम लोग इसको उपदेश किए हैं इस प्रकार के अग्नि लोग नहीं चाहते जैसा कैसे पता चलता है कहते हैं इम इमे नूनम ईदृशा अन्य दृश्य इति यह अग्नि लोग सब जैसे सामान्यतया होते हैं जलते हैं अभी इस प्रकार की नहीं जल रहे हैं अर्थात अग्नि लोग भयभीत है आपसे छुपाना चाहते हैं कि हम लोग उपदेश कर दिए हैं आपका शिष्य को किंतु वो बात वो कहना नहीं चाहते हैं जैसे अग्निन इह अग... इति यह अग्निन अभ्युदय अग्नि लोग ही उपदेश किए हैं किमन सौम्य किलते ते अवोचनी ते सौम्य संबोधन करते हैं अग्नि लोग अगर उपदेश किए हैं तो यह क्या उपदेश किए हैं आपको अभी तो यह कहता है इदमी ह प्रति लोकान वाव किल सोम्य ते अवोचं अहम तो ते तद वश्या पुष्करपलाश आपो न एवं एवं एवधि पाप कर्म न इति इतवीत मैं भगवान तस्में ह उवाच इदमी ह प्रति तो जो अग्नि लोग ने कहे थे अभी उपकोशल ने आचार्यों को बता दिया वो लोग ऐसे ही हमको उपदेश किए हैं हतियज्ञ अर्थात तो बता दिया लोकान वावकिल सौम्य ते अवोचन वो लोग तो आपको लोक का ही केवल उपदेश किए हैं पृथ्वी व्याधि ऐसे लोक का उपदेश किए हैं अहम तो ते तद बक्ष्यामी अर्थात मैं तो उस लोक प्राप्ति का मार्ग आपको बता दूंगा जो मार्ग को जान करके आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कहते हैं पुष्कर पलाश आप न जैसे आप जल पद्मपत्र को स्पर्श नहीं करता अर्थात उसमें संबद्ध नहीं हो जाता है इसी प्रकार की एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यत तो ये आगे हम आपको बता देता है जिसके चलते आपको कभी पाप सम आपको स्पर्श नहीं करेगा तथाप हमेशा के लिए निष्पाप हो जाएंगे इति ब्रवीतु मैं भगवान इति तस्में ह उवाच अभी उपकोशल कहता है कि आप मेरे को उपदेश कीजिए क्योंकि इसको लोक आगे प्राप्ति होना है लोक प्राप्ति का मार्ग अभी आचार्य कहेंगे जिस मार्ग में जाने से वो लोकों को प्राप्त कर लेगा जिस लोक में और पाप का स्पर्श नहीं होगा आचार्य कह रहे हैं कि हम आपको वो मार्ग बता देगा आगे आप वो लोक में जब प्राप्त करेंगे उस लोक को आपको पाप का स्पर्श नहीं होगा आज यहाँ तक ओ संग नो मित्र सं वरुण संगो भगत मृहस्पति नो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय वा प्रत्यक्षं